शांति शांति शांति श्य पुनः पुनः भर देहाय दक्षिणा मूर्त है नम शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कला आश्रम के वार्षिकोत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें हम लोग आज षोड़ाश दिवस का अपराणिक सत्र में छनिषद विचार करेंगे प्रातः काल हम लोग विचार कर रहे थे कार्य का दर्शन से कारण का ज्ञान कैसे होगा कार्य को विचार करके इसका कारण का निर्णय करें यह शरीर कार्य हो गया इसका कारण हो गया अन्न अन्न पृथ्वी अन्न अन्न का कारण हो गया आप हो जल अर्जल का कारण तेज तेज का कारण सदब्रह्म इस प्रकार की निर्णय विचार करके कर लिया जाता है यह जो सब प्रजा है वह सदब्रह्म से ही परंपरा से उत्पन्न होते हैं उसी में स्थित रहते हैं और उसी में पुनः लीन भी उसी में हो जाते हैं यह सदब्रह्म इसमें पूर्व में कहा गया है। कि सुसुप्ति समय में प्रलय समय में मृत्यु समय में यह जीव सद्ब्रह्म में एक होता है इसका प्रक्रिया दिखाया गया कि प्रयतः पुरुष वांग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परस्याम देवतायाम प्रथमे ये जो वांग वांग अर्थात जो सब इंद्रिय ये मन में सम्पद्यते अर्थात तो मन में लीन हो जाएंगे अर्थात तो इंद्रिय का व्यापार सब बंद हो जाएगा मन का व्यापार चलता रहेगा आगे मन प्राण है मन का व्यापार भी बंद हो जाएगा प्राण चलता रहेगा आगे प्राण तेजसी तेजसी अर्थात जीव प्राण जीव में लीन हो जाएगा अर्थात तो प्राण ही जाएगा उसको उदारण वायु ये ले जाएगा तेजसी लीन होने का अर्थ है कि यह जीव जीव का जो बेष्टि सत्ता था अभी और बेष्टि सत्ता नहीं रह जाएगा जीव परश्याम देवतायाम परश्याम देवतायाम अर्थात परमात्मा में सद्ब्रह्म में तो यह जीव जब तक प्राण है तब तक तो कहा जाता है कि जीव वो वहाँ विद्यमान है जब कोई शरीर छोड़ कर के जाता है मृत्यु अवस्था में आ जाता है तब उसका शरीर स्पर्श करके कहते हैं नहीं नहीं अभी है अभी गया नहीं कहते हैं तो जब तक ये उष्ण अनुभव होता है तब तक माना जाता है कि जीव है इसलिए यहाँ कह गया कि प्राणस तेजसी तेजस अर्थात जीव है तो तेज उपलक्षित जीव कैसे कहते हैं जब तक तो शरीर में जीव है तब तक तो उष्णता रहेगा इसलिए जीव को तेज शब्द से यहाँ कह दिया गया तो यह जीव जीवन यह शरीर छोड़ करके जब चला जाएगा जैसे मृत्यु में भी ऐसे ही होता है प्रलय काल में भी ऐसे ही होता है और जीव अगर बद्ध है पुनः अपना संचित कर्म के चलते पुनर्शरी प्राप्त करेगा मृत्यु के बाद अगर वो सत्य ब्रह्मा, सदब्रह्म अपना स्वरूप है ऐसा अनुभव कर लिया तब तो वो प्रत्यावर्तन नहीं करेगा यह जो मांग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस तेजसी तेज परस्याम देवताएं ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए समान है अज्ञानी का भी जब शरीर छूटेगा जैसे होता है ज्ञानी का भी ऐसे ही होगा उसका भी इंद्रिय प्रथम कार्य करना बंद करेंगे फिर मनो कार्य करना बंद करेगा फिर जो बेष्टि सत्ता था अविद्या अविद्यालय अवसात कहा जाता है वो अब और रहेगा नहीं ये जाने का उपाय जाने का जो प्रक्रिया है वो धोने के लिए समान है किंतु अविद्याग्रस्त होने से वह जो बद्ध जीव वह पुनः प्रत्यावर्तन कर जाएगा किंतु जो सत्य को अनुभव कर लिया अपना स्वरूप तो ने सदब्रह्म को जान लिया वो उसका पुनर्प्रत्यावर्तन नहीं होगा जो किंतु सदब्रह्म का अनुभव नहीं किया अभी अविद्याग्रस्त है उसका जो कर्म है जो उपासना है उसका जो संस्कार है वो उसको आगे जीवन के लिए आगे यू प्राप्त करवाएंगे ये बृहदारण्य में कहा जाता है तम विद्या कर्मणि समन्वय वह पूर्व प्रज्ञा अच्छ तम उस जीव को उसका जो विद्या विद्या अर्थात उपासना कर्म जो किया है आगे उसको ले जाएंगे योनि प्राप्त करवाएंगे शरीर प्राप्त करवाएंगे और पूर्व प्रज्ञा संस्कार यह तीनों चीज उसको आगे के लिए ले जाएंगे और जो ज्ञानी है उसका यह ज्ञान कर्म कुछ नहीं रह गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता है यहाँ तक यह कहा गया कि कैसे मृत्यु अवस्था में उसकी प्रक्रिया कैसे गति होती है जो सद्ब्रह्म में सुषुप्ति अवस्था में मृत्यु प्रलय में लीन हो जाता है जो सद्ब्रह्म यह शरीर का उत्पत्ति का कारण है स्थिति का कारण है और लीन भी जिसमें हो जाता है वो सद्ब्रह्म का स्वरूप अभिपिता पिता पुत्र को ज्ञान करवा रहे हैं सयशो अणिमयी तदात्मयद तद सत्यं स आत्मा तत्वसी श्वेतकेतो भूय एवं मां भगवान विज्ञापय तथा स्वेति होवाच सय अणिमा सय जिसको कहा गया ये जगत का मूल है जिसमें सुसुप्ति अवस्था में मृत्यु में प्रलय में ये सब जीव जा करके एक हो जाते हैं वो कैसा है कहते हैं ऐसा अणिमा अणिमा अर्थात सूक्ष्म क्यों कहते हैं अभी हमारे पास जो साधन है वो साधन से उसका ग्रहण नहीं होता है इसलिए उसको अणिमा कहा गया अणिमा का अर्थ होता है सूक्ष्म तो अणु यह शब्द से मनीष प्रत्यय होता है सूक्ष्म को अणिमा कहा जाता है यह जो जगत का मूल हुआ अति सूक्ष्म हुआ हमारे पास अभी जो साधन है इंद्रिय है असंस्कृत मन उससे इसका ज्ञान नहीं होता है इसलिए उसको अनिमा कह दिया जाता है और ऐ तदात्म्यम इदम सर्वम ए तद ए पूर्व में जो स य ए अनिमा कह करके जो जगत मूल को कहा जाता है उसी को ए शब्द से कहते हैं अर्थात सद वही आत्मा आत्मा अर्थात स्वरूप एक त सदब्रह्म आत्मा अर्थात स्वरूप यस कस्य कहते हैं अस्य जगत इदम सर्व एक तदद्दात्म्यम इदम सर्व एक आत्मा एतदात्मा अभी वही हो गया ऐतद्त्म्यम भाव में तस्व अर्थात यहाँ स्वार्थ में स्वयं भाव प्रत्यय होता है तो यह जो जगत है वो सब तदात्मक ही है वही सदात्मक ही है तत तो तो सत्यम जो यह जगत का मूल है कहते हैं वही सत्य है सत्य अर्थात तो पारमार्थि ही पारमार्थिक सत्य है स आत्मा वही जो पारमार्थिक सत्य है वही आत्मा आत्मा अर्थात तो प्रत्येक स्वरूप वही सभी का वास्तव रूप है किसका कहते हैं पूरा जगत का <खुँँण> स आत्मा और कहते हैं कि स्वतः के तु सोचेगा कहीं ठीक है वो जगत का आत्मा स्वरूप हुआ कहते नहीं तत् असी श्वेत के तो वो आप ही हो जगत का मूल जो है कहते हैं वो आप ही हो अर्थात तो जगत किसमें अधिष्ठित है कहते हम में ही अधिष्ठित है ये जब तत्पदार्थ का शोधन होने के बाद जब ऐक्य ज्ञान होता है तब तो ऐसे ही हो जाता है अर्थात तो मैं ही ये जगत का अधिष्ठान हूँ तोम पदार्थ का शोधन हुआ अनुभव हो जाता है कि हाँ मैं एक ऐसा शुद्ध असंग कूटस्थ तत्व हूँ सब मनोबुद्धि इनका विकार ये सब के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है तो ये मनोबुद्धि के साथ ही संबंध नहीं है तो आगे इंद्रिय शरीर और शरीर के साथ जो संबंध है अन्य पदार्थ उसके साथ तो किसी के साथ संबंध नहीं है इस प्रकार के निश्चय होता है वो अन्य उपाय से भी हो सकता है वेदांत से भी हो जा सकता है तोम पदार्थ का शोधन तो अन्य उपाय से भी हो सकता है किंतु ये जो तत्पदार्थ का शोधन करना ये जो सो लय प्रक्रिया कहा जा रहा है अंतिम कारण कारण कह करके सदब्रह्म को ही कारण रूप रूपेण निश्चय करना ये तत्पदार्थ का शोधन हुआ और यह जो बताया जा रहा है कि कहते हैं तो कि तत् तो अर्थात ये जो जगत का कारण हो गया जिसको सत कहा गया वो आप ही हो अर्थात जगत अधिष्ठान आप ही है जो तुम पदार्थ है वही वास्तविक जगत अधिष्ठान तत्पदार्थ है दोनों का लक्ष्यार्थ समान है ये महावाक्य है महावाक्य का कार्य होता है कि दोनों पदार्थ का ऐक्य कथन करना जो जगत अधिष्ठान ब्रह्म है सत है वही आप हो अर्थात ये जगत आप में ही अधिष्ठित है लगेगा कि हाँ मेरी ये बुद्धि चलने से ये जगत का भान जगत की सृष्टि होती है मैं ही ये जगत का अधिष्ठान है अभी प्रथम बार उपदेश हो गया आगे उसको संशय होता है कि कह दिए कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सुसुप्ति अवस्था में यह जीव सद ब्रह्म के साथ एक होता है और सुसुप्ति प्रतिदिन होता है प्रतिदिन क्या दिन भर में कितना बार हो जाता है <laughs> प्रतिदिन <laughs> अभी शंका होता है पुत्र को कि अगर सुसुप्ति समय में सद के साथ एक हो जाता है तो उसी में तो फिर मुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि सद के साथ एक हो जाना अर्थात तो मैं सद ब्रह्म हूँ जगत में हूँ और प्रतिदिन अगर होता है अहनी अहनी अगर होता है तो फिर क्यों पता नहीं चलता कि मैं सदब्रह्म हूँ हमको तो लगता है जो हम वही दुखी है वही दुखी है कोई करता है भोगता है वो बुद्धि तो रहता है कहता है तो इस प्रकार की उसका संशय हुआ संशय होने से पुत्र को भी आकांक्षा होती है कि मेरे को दृष्टांत तो दे करके ये बात समझाइए इसलिए पुत्र कहता है भूय एवं माँ भगवान विज्ञापय इति थी हे भगवान आप मेरे को पुनः इसका ज्ञान करवाइए अर्थात प्रतिदिन अगर सदब्रह्म के साथ हम एक होते हैं तो हमको ये निश्चय क्यों नहीं हो जाता है कि हम ही जगत अधिष्ठान सदब्रह्म है इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं यथा सौम्य मधु मधुकृतो निति नाना तयाना वृक्षाण रसान समबहार एकता रस गमयं अभी पिता कहते हैं हे सौम्य पुत्र को संबोधन करते हैं यथा मधुकृत मधुकृत यथा मधु इति मधुकृत कृत बहुवचन हो गया मधुकर मधु निस्तिषंती मधु को जैसे वो बनाते हैं निस्तिषंती निष्पादय मधु बनाते हैं मधुकर मधु बनाते हैं कितने पुष्प से वो लाते हैं अनेक पुष्प से वो तो सब पुष्प एक दिशा में है ना अन्य अन्य दिशा में हो सकते हैं कहते हैं नाना त्यनाम अर्थात नाना अत्यय अर्थात गति नाना गति नाम अर्थात नाना दिशा में होने वाला जो वृक्ष है नाना त्यना वृक्षाण नाना वृक्ष से वो रस लाते हैं रसा समावहार अर्थात रस को ला, ला करके आहृत्य इकट्ठा करके एकतांग रसंग गमयती अभी वो रस एकता अर्थात सभी मधु बना देते हैं अर्थात सभी में अभी मधुत्व तो आ जाता है लाए तो नाना प्रकार के वृक्ष से किंतु बना दिए सबको मधु सभी में मधुत्व तो आ गया उससे आगे कहते हैं ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते वृक्ष से रसो अस्म्य अमुष्याह वृक्ष से रसो अस्मी इतिवे खलु स्वयं सर्वा प्रजा सती संपदु सती संप यथा तत्र न विवेक लभंते अभी मधुकर रस को ला करके मधु अपूप में रखें जब मधु अपूप में वह रस सब एकत्र हो जाते हैं उनमें विवेक नहीं होता है कि वो रस को पता नहीं चलता है कि अमुष्य वृक्ष से अहम रस तो मैं इस वृक्ष से आया हूँ अर्थात इस वृक्ष का पुष्प से मैं इस वृक्ष का पुष्प से आया हूँ इस प्रकार की उनको विवेक विवेक अर्थात भेद ज्ञान नहीं होता है एवम एवं खलु जैसा दृष्टांत तो दिए इसी प्रकार के हे सौम्य इमा सर्वाहा प्रजा ये सारे सारे जब जीव है सती संपद्य सद्ब्रह्म के साथ एक होकर के किस समय में सुषुप्ती समय में न बिदू उनको ज्ञान नहीं होता है सदब्रह्म के साथ एक होने पर भी उनको ज्ञान नहीं होता है क्यों सब एकत्र हो गए कोई कहेगा जहाँ लोग सब एकत्र हो जाते हैं उनको तो और कुछ ज्ञान नहीं रहता हम लोग यहाँ इतने लोग एकत्र हुए हैं हमको पता होता है कि हम कौन है कहाँ से आए हैं ना सब भूल जाते हैं सत्संग भवन में बैठे तो सब ब्रह्म हो गए और सब भूलोग इस प्रकार तो नहीं हुआ तो कोई कहेगा कि जहाँ लोग एकत्रित तो होते हैं अगर स्मरण रहता है अमुष्य पुत्रो हम अमुष्य शिष्यो हम इस प्रकार के अगर स्मरण रहता है तो वो सब मधुओं को क्यों नहीं रह जाएगा सत के साथ एक होकर के तो फिर क्यों प्रत्यावर्तन नहीं कर जब आते हैं उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम सत से एक हुए आप कह दिए कि जब एक हो जाते हैं उनको ज्ञान नहीं रहता है भेद ज्ञान नहीं रहता है किंतु लोग जब एकत्र होते हैं उनको तो भेद ज्ञान रहता है तो आप जो दृष्टांत देते हैं वो दृष्टांत सार्वत्रिक नहीं हुआ यह दृष्टांत का व्यविचार होता है लोग एकत्र होते हैं किंतु उनमें तो भेद ज्ञान रहता है तो यहाँ कहते हैं कि जो दृष्टांत आप देते हैं हम जो दृष्टांत देते हैं उस प्रकार के नहीं है अर्थात हम यह दृष्टान्त दे करके तात्पर्य को समझाना समझ मतलब समझाना चाहते हैं दृष्टांत तो है कि दिया गया उसका समान प्रकार की दृष्टांत तो देकर के भी आप कहेंगे यहाँ भी ऐसे होना चाहिए <coughs> तो नहीं यहाँ अनेक प्रकार के जो वृक्ष रस आते हैं वो सब एक मधुरूप ही हो जाते हैं सभी पुष्प का रस समान प्रकार की नहीं है किस वृक्ष का जो रस है पुष्प का रस किसका थोड़ा कड़ुआ भी हो सकता है जैसे हम लोग सब्जी देखते हैं नाना प्रकार की होता है रस इसी प्रकार की ऐसे पुष्प भी नाना प्रकार के होते हैं किंतु जब मधु कर उसका ले आते हैं सब एक प्रकार के मधु भी बन जाते हैं तो, इसलिए यहाँ वेदांति कहते हैं कि आप जो दृष्टांत देते हैं वो हमारा दार्ष्टान्तिकों को, को समझा नहीं पाएगा दृष्टान्तों को समझाने के लिए दृष्टांत तो दिया जाता है तो इसलिए बहुत दृष्टांत मिलने पर भी सभी सभी के लिए दृष्टान्त नहीं हो जाएंगे सिद्धांत कहते हैं कि हमारा दृष्टान्त जो मधु आप जो कहते हैं मनुष्य सब एकत्र हो गए वो दृष्टांत तो नहीं है इसी प्रकार के सुसुप्ति मरण काल में सदब्रह्म के साथ जब एक होते हैं उस समय में उनको ज्ञान नहीं रहता है कि यह एक होने से पहले हम इस प्रकार के रूप थे वो उनको एकत्र एक होने का समय में ज्ञान नहीं रहता है। जब पुनः वहाँ से आते हैं कहते हैं कि जानने से पहले जो रूप थे जब आते हैं तो पुनः वही रूप को प्राप्त कर लेते हैं बीच में जितने समय सुसुप्ति में जाते हैं उतने समय उनको ज्ञान नहीं रहता है तो इस अंश में कहेंगे फिर मधु को लेकर के पुनः हम पुष्प में लगाएंगे कहेंगे दृष्टांत तो जब दिया जाता है जितने अंश समझाने के लिए दृष्टान्त तो दिया जाता है दृष्टांत तो का उतने अंश लेना है ऐसा नहीं कि दृष्टांत दारष्टांति का बिल्कुल बराबर हो जाएगा ऐसा नहीं होगा तो दृष्टांत दिया गया कि मधु अपूपों में जब रस आ गए सब एक हो गए वहाँ भेद ज्ञान नहीं रहा इसी प्रकार की सुसुप्ति अवस्था में सद्ब्रह्म के साथ एक होता है तो भेद ज्ञान नहीं रहता है तो यह व्याघ्रो वा सिंगो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगों वंसो व मशको वा यद यद भवंती तत् सुसुप्ति में जाने से पहले जो जिस प्रकार के था व्याघ्र था सिंह था ब्रिक था बराह था कीट था पतंग था दंश था मशक था वो वही हो जाता है देखिए यहाँ श्रुति को मिला नहीं कि अब देवता थे ब्रह्मा जी थे मनुष्य थे पितृलोक में थे वो सब दृष्टांत तो नहीं मिला श्रुति क्या दृष्टांत तो दे रहे हैं अब व्याघ्र थे सिंह थे ब्रिक थे बराह थे कीट थे ये सब क्यों दे रहे हैं? कहते हैं वैराग्य उत्पादन आयो पुनः वही होते रहते हैं वही होते रहते हैं ये सब कहते हैं कि सुसुप्ति से पहले जो था पुनः आकर के वही हो जाएगा जब सदब्रह्म के साथ एक हुआ कहते हैं ये सब नाश हो गया कहते हैं नाश नहीं हुआ जब तक यह ज्ञान नहीं हो जाएगा कहते हैं सहस्र कोटी युग होने पर भी वो संस्कार ऐसे ही पड़े रहेंगे संचित कर्म ऐसे ही पड़ा रहेगा नाश शास्त्र में दो प्रकार की कहा जाता है एक कहा जाता है नाश दूसरा कहा जाता है बाध जैसे कहेंगे कि दंड प्रहारेण घट अभी घट की क्या स्थिति होगी दंड प्रहार से घट क्या होगा नाश हो जाएगा ये अभी कारण मिट्टी में जाएगा ना उसका सत्ता ही मिट्टी का भी सत्ता भी नहीं रहेगा कारण मिट्टी में जाएगा तो अभी घट का नाश हुआ किंतु वो कारण में लीन हुआ और दूसरा प्रकार के कहते हैं रज्जु का ज्ञान होने से सर्प का नाश हो गया ये सर्प का कारण क्या था अज्ञान अविद्या किसकी अविद्या रज्जु की अविद्या अभी जब रज्जु का ज्ञान हुआ और रज्जु का अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा सर्प का कारण क्या था रज्जु अज्ञान तब रजू का जब ज्ञान हुआ सर्प भी गया और सर्प का जो कारण था रज्जु अज्ञान वो भी गया तो रज्जु का ज्ञान से कार्य सर्प गया स कारण कारण के साथ गया ना केवल कार्य गया कारण के साथ गया और जो दंड प्रहारेण घटका नाश हुआ था वो केवल कार्य गया ना कारण के साथ कार्य गया केवल कार्य गया ये दोनों में अंतर है तो जब अज्ञानी का स्थिति तो जब अज्ञानी सुसुप्ति में जाता है तो उस समय में उसका जो कार्य था यह अंतकरण यह कारण में लीन होता है ना उस समय में अंतकरण कारण के साथ नाश हुआ पहले विचार करेंगे अंतकरण का कारण क्या है अविद्या तो जब अज्ञानी सुसुप्ति में जाता है अंतकरण लीन हो गया कारण अविद्या में लीन हुआ ना कारण अविद्या के साथ अंतकरण चला गया अविद्या में लीन हुआ <laughs> तो इसलिए यहाँ बाध नहीं हुआ उसका निरन्वय नाशन नहीं हुआ कारण में लीन हुआ तो कारण बचा रहा अंतकरण का उपाधि का कारण बचा रहा तो पुनः कारण अगर बचा है पुनः कार्य हो जाएगा इसलिए सुसुप्ति में जब जाता है कहते हैं कि पुनः तद तद यद यद भवंती तद तद आभवंती घटा भी मिट्टी में मिट्टी हो गया चूर्ण हो गया पुनः कुलाल उसका पुनः दूसरा दिन पुनः घाटा बना देगा तो किंतु जब कहते हैं मिट्टी भी चला गया मिट्टी अब जल हो गया मृदा वो चला गया जल में और फिर घाटा बन जाएगा कहते हैं और नहीं हो पाएगा वो कारण ही नाश हो गया इसी प्रकार की जब जो ज्ञानी होता है जब उसका अविद्यालय से जो था अगर वो भी विधेयक कई बेले जब नाश हो जाएगा उस समय में वो पुनः मृत्यु हो गया ज्ञानी का भी मृत्यु हो जाएगा अज्ञानी का जैसे होता है अभी अज्ञानी का जो मृत्यु हो गई तब उसका जो अंतकरण रहा वो कहाँ लीन होगा अविद्या में गया तो यह कहा जाता है कि जो सता सौम्य अर्थात सदब्रह्म में गया अर्थात अविद्या विशिष्ट होकर के सदब्रह्म में गया अर्थात शुद्ध ब्रह्म में एक नहीं होगा होगा जाएगा तो आएगा नहीं अज्ञानी का वह जो अंतकरण रहा वो लीन हुआ अविद्या में लीन हुआ तो पुनः पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है वह अंतकरण अविद्या में गया वो अविद्या में जो संस्कार है उसके आधार पर पुनः शरीर प्राप्त कर लेगा जो ज्ञानी हुआ तो जब ये विधेयक जब शरीर नाश हो जाएगा अज्ञानिका दृष्टि से कहा जाएगा तब उसका अविद्या ही नहीं रहा अविद्या अगर नहीं रहा उसका अंतःकरण पुनः आ जाएगा नहीं, नहीं आएगा अंतःकरण नहीं आएगा तो वो आगे शरीर ग्रहण भी नहीं करेगा अविद्या काम ये सब होने से ही आगे शरीर ग्रहण होता है ज्ञानी अज्ञानी में ये अंतर होता है यहाँ सुसुप्ति अवस्था का विचार और मृत्यु प्रलय ये सब का कहते हैं कि सुसुप्ति अवस्था में अगर पूर्व में व्याघ्र सिंह ब्रिको ब्रिक जैसे रूप था सुसुप्ति से आकर के पुनः वही रूप प्राप्त कर जाएगा क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म के चलते जो योनि शरीर अभी प्राप्त हुआ है वो प्रारब्ध कर्म मृत्यु तक रहेगा तो इसलिए सुसुप्ति में कियत काल पर्यंत वह लीन होने पर भी वह प्रारब्ध कर्म से पुनः उसी को वो शरीर को प्राप्त कर लेगा अभी कहते अभिगे स यशो अणिमय तदात्म्यद तद तत्स्यँ स आत्मा तत्वसी तो श्वेत भूय एवं मां भगवान्ज्ञापयत तथा सोम्यति होवाच स एष अनिमा वही ही जो अनिमा अणिमा सूक्ष्म स एष स एष कहने से वही ही जो जगत्कारण जो सूक्ष्म है सद कहा जाता है ऐ तदात्म्यम इदम सर्व इदम सर्व जो जगत है वो सदब्रह्म ही है और तत्सत्यम ये जो अणिमा जगत कारण है वही का सत्य है स आत्मा वही जगत का प्रत्येक रूप है और आप श्वेत तो आप वही हो आप ही जगत अधिष्ठान हो भूय एवं माँ भगवान विज्ञापयतु इति तथा आप पुनः मेरे को इसका ज्ञान करवाए जिस सद्ब्रह्म में प्रवेश करके अज्ञानी पुनः प्रत्यावर्तन कर जाते हैं और ज्ञानी जिससे और प्रत्यावर्तन नहीं करते हैं वो सदब्रह्म अणिमा ऐसा कहा जाता है वही जगत अधिष्ठान है वही हम है ऐसा निश्चय हो गया तो कहते हैं ठीक है आपको और प्रत्यावर्तन करने का मृत्यु के उपरांत आवश्यक नहीं है पुनः ये क्यों कहते हैं भूय एवं भगवान विज्ञापय संशय क्या हुआ तो कहते हैं कि सद में एक होकर के पुनः जब आते हैं तो दृष्टांत तो अभी पूर्वपक्ष देता है कि कोई चलता है कुछ परिक्रमा इत्यादि करता है अथवा कोई गया था दूसरा गांव को और रात में उस गांव से गांव में सो गया पुनः अगला दिन प्रातः काल उठ करके उस गांव से आ रहा है अपना घर में उसको ये स्मरण होगा नहीं होगा कि रात में मुँह उस गाँव में सोया था स्मरण होता है इसी प्रकार की यह जीव अगर सतब्रह्म में एक हुआ था तो उसको ज्ञान क्यों नहीं होता है जिस समय में सतब्रह्म में एक हुआ था जो पूर्व में पूर्व पर्याय में पूर्व पक्ष एक बीच में कह दिया था उस समय में श्वेत केतु को ये संशय नहीं हुआ था ये कोई पूर्व पक्ष कह दिया था तो अभी श्वेत केतु को वह संशय हो रहा है जैसे सुप्त तो जहाँ सोया था उठ कर के आता है तो उसको पता चलता है इसी प्रकार की जो सद्ब्रह्म में एक हुआ था आने के समय उसको क्यों पता नहीं होता है तो आगे पुनः दृष्टांत देकर के समझाइए इम सौम्य नद्य पुरस्ताच्य स्यंते पश्चात प्रतीच्र समुद्रपीय सद्रव यहाँ त्र नदुर यमहस्मी ये हे का संबोधन करते हैं इमानद्यस्ताच्य स्यंदते इन प्राच्य नदय प्राच्य नदी अर्थात पूर्व दिशा में जाने वाले जो नदी पुरस्तात् ये द्वितीय है पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं और जो प्रतीच्य नदी है वो पश्चिम दिशा में जाते हैं नर्मदा इत्यादि ताहा ताहा अर्थात उस नदी में जाने वाले जो सब जल है ताहा समुद्रात वो सब जो नदी में अभी जल जाते थे जाते हैं वो सब जल कहाँ से आए कहते हैं समुद्र से ही आए हैं समुद्र से मेघ हुए मेघ से वृष्टि हुए वृष्टि से फिर नदी में नदी में चल करके पुनः ये समुद्र में पहुँच जाते हैं तो कहते हैं समुद्रात समुद्रम एवं अपियंती समुद्र से निकले पुनः समुद्र को प्राप्त कर लेते हैं जब समुद्र को प्राप्त कर लेते हैं स समुद्र एव भवती वह समुद्र अर्थात वो सब जो जल गए वो समुद्र ही हो गए ता यथा तथा न विदुहता नद्य जिस समय में ये गंगा ब्रह्मपुत्र इत्यादि जाकर के सब प्राच्य समुद्र में पहुंच गए जिस समय में समुद्र में वो एक हो गए उस समय में जो गंगा नदी गए समुद्र में उनको पता रहता है कि अभी मैं गंगा हूँ ऐसे और पता नहीं रहता है जिस समय में एक हो जाते हैं उस समय में उनको पता नहीं रहता प्रश्न क्या था श्वेत केतु का संशय हुआ था जब सदब्रह्म में एक होते हैं क्यों ज्ञान नहीं होता है यहाँ सिद्धांतिक दृष्टांत तो दिखाता है कि देखिए जैसे गंगा समुद्र में एक होने का समय में उसको ये पता नहीं रहता कि मैं गंगा हूँ मैं यमुना हूँ इस प्रकार की ज्ञान नहीं रहता है इतने अंशों में दृष्टांत तो है किंतु यहाँ जैसे जीव जब पुनः आ जाता है उसको तो पता रहता है मैं कल देवदत्त था आज भी देवदत्त हूँ इस प्रकार कहा जाएगा गंगा जी फिर जब समुद्र में गए तब तो पता नहीं रहा फिर वहाँ से जब आश्को होगा तब तो पता चलेगा <laughs> तो मैं गंगा था उस समय दृष्टांत तो यहाँ नहीं है दृष्टांत तो इतना ही दिया जाता है कि जब एक होता है तब तो पता नहीं रहता है क्योंकि पूर्व में पूर्व पक्ष जो दृष्टांत दिया था बहुत मनुष्य अगर एकत्र हो जाते हैं उस समय में किंतु उनको पता रहता है नहीं कि उनका भेद से विलीन हो गया तो अभी सिद्धांत इसलिए दृष्टांत दे रहा कि जिस समय में एक होता है उस समय में ज्ञान नहीं रहता है विदुर अयम स्मृति अयम अस्मृति गंगा अस्मे अहम ब्रह्मपुत्रों में अहम इस प्रकार की ज्ञान नहीं रहता है जिस समय में एक होते हैं उस समय में ज्ञान नहीं रहता है एवम खलु स्वम्य सर्वा प्रजा सत आगत न विदु शत आग्छाई तो यहाँ व्याघ्रो विहो वृको वराहो व कीटो वतंगो वंशो व मसको व्यद्भवती तदाबंध तो इसी प्रकार हे सौम्य पुत्र इम सर्वाहा प्रजा ये सब जो जीव सत आगम्य सद्ब्रह्म में एक हुए थे सुसुप्त काल में वहाँ से पुनः आकर के न विदु न स्मरण थी सत आगछा मह महे ही थी हम लोग से आ रहे हैं ऐसे उनको स्मरण नहीं रहता है क्यों कहते हैं दृष्टान्त तो दिया गया जिस समय में एक हुए उस समय में ज्ञान नहीं रहा कि हम यहाँ एक हो रहे हैं ऐसा ज्ञान नहीं रहता तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा ब्रिको वा अर्थात सदब्रह्म में एक होने से पहले सुसुप्ति में जाने से पहले जिस जिस योनि को प्राप्त किए थे आपने कर्मों कर्मवसात पुनः सुसुप्ति के बाद उसी उसी शरीर को पुनः प्राप्त कर लेते हैं तद तद आभवंती जिस समय में सुसुक्ति में जाते हैं उस समय में और ये उनको भान नहीं रहता एक जिस समय में हो गए और एक होने से पहले ये दोनों स्थिति बिल्कुल विलक्षण है अलग अलग हैं तो जो किंतु वही एक होने का समय को जो जान लेते हैं उसको कहा जाता है संधि अवस्था जिनको ये संधि अवस्था का भान रहता है तो उनका पूर्व और ये जो बाद वाला कहेंगे वो ठीक जान लेगा इसी को है समाधि प्राप्त करता है वो ये भागवत में एक श्लोक है सुप्त प्रावधयोह संधव पश्यंत्यात्मानी ऐसे शायद आरंभ है सुप्त प्रावधयोह सुप्त प्राव प्रबोधयो संधव ऐसा है सुप्ति और प्रबोध अभी वो जागृत में सुप्ति को जा रहे हैं समाधि को जा रहे हैं सुप्ति अर्थात जागृत सुप्ति को जा रहे हैं वो संधि अवस्था को जो देख लेता है जो सुसुप्ति में चला जाएगा वो संधि को नहीं देख पाएगा जो समाधि को जा रहा है वो संधि अवस्था को देख लेगा आत्मनी आत्मान पश्यति अर्थात समाधि अवस्था में उसका अंतकरण भी है न्यून अवस्था में रहता है किंतु उस अवस्था में जो देख लेता है वही ज्ञानी कहलाता है ये भागवत का श्लोक है किंतु अज्ञान अवस्था में अर्थात यह अंतकरण अगर वासनाग्रस्त बहुत अधिक है तो उस अवस्था का उस क्षण का ज्ञान नहीं होता है जिस समय में उस उससुत्ति में चला जाता है जब एक होता है तब ज्ञान नहीं होता है पुनः प्रत्यावर्तन करने पर भी उसको भान नहीं होता है मैं सदब्रह्म के साथ एक हुआ स यषो अणिमय तत्मीयम इदम सर्व तत्सत स आत्मा तत्वसी श्वेतो भूय एवं मां भगवान्ज्ञापयत तथा स्वेति होवाच स ऐस स एषो अनिमा जो जगत का कारण है वही अति सूक्ष्म है ऐतदात्म्यदम सर्व इदम सर्व जगत वही सदात्मक ही है ही है तत् सत्यम तद जो कारण है ये जगत का कारण है ये सत्य है परमार्थिक सत्य है वही आत्मा है अर्थात जगत का वो प्रत्येक आत्मा है प्रत्येक स्वरूप है और आप वही हो अर्थात आप ही जगत अधिष्ठान हो है श्वेत केतु अभी श्वेत केतु कहता है कि भूय एवं मां भगवान विज्ञापय अभी उसका ये संशय क्या होता है श्वेत का संशय होता है कि लोक में जब समुद्र में अथवा किसी जलस्थान स्थान में जल से जो बुदबुदा फैन इत्यादि होते हैं वो पुनः वो समुद्र में विलीन हो जाते हैं विलीन तो हो जाने के बाद पुनः वही फैन बुदबुदा बुद आ जाते हैं नहीं आते हैं तो अगर कारण में जब लीन होते हैं आप दो प्रकार की नाश कहें एक बाध हुआ और एक कारण में लीन हुआ जो बाद होगा वो ज्ञानी का बाद होगा ना अज्ञानी का वाद होगा ज्ञानी का क्यों कारणों के साथ नाश हुआ का तो कारण में ही लीन होगा किंतु कारण में जब लीन होता है ये जो बुद्धबुद फैन इत्यादि ये पुनः नहीं आते हैं आप कैसे कहते हैं कि सदब्रह्म जो के कारण है उसमें सुसुद्धि काल में जब एक होता है पुनः आ जाता है ऐसा कैसे कहते हैं कारण में लीन होना पदार्थ पुनः नहीं आता है यह संशय होता है अर्थात उसका कहना है कि जीव सुसुप्त अवस्था में सद्ब्रह्म में जाता है तो जीव का निरन्वय नाश हो जाना चाहिए उसका प्रश्न आगे हम लोग पहले थोड़ा विचार कर लिए हैं वो तो हम लोग विचार कर लिए हैं उत्त शास्त्रम अर्थात पंक्ति नहीं है हम लोग किंतु थोड़ा विचार कर लिए अभी वो प्रश्न करता है जीव सद्ब्रह्म में एक होता है तो जीव का निरन्वय नाश हो जाना चाहिए पुनरागमन नहीं होना चाहिए जीव का नाश का शंका करता है पिता उत्तर देते हैं दृष्टान्त दे करके सम, सम, समझाते हैं अश सौम्य महत्व वृक्ष से यो मूल अभ्याहन्याज अभ्या जीवन श्रवत श्रवेत स्र, यो मध्ये अभ्याहन्या जीवन श्रवेत यो अग्रे अभ्याहन्या जीवन श्रवेत स एष जीवनात्मना अनुप्रभूत पेपीयम मोदम हे पुत्र के संबोधन करते हैं अच्छा महत्व वृक्ष महान महां वृक्ष ये कहते हैं तो इदमस्तुत सन्निकृष्ट सामना में है वृक्ष दिखा करके कहते हैं अश्य महत्व वृक्ष से बहुत बड़ा वृक्ष नहीं तो छोटा वृक्ष है ले गया कुठार एक बार काट दिया कहते तो उसका पूरा चला गया इस प्रकार नहीं कहते महत्व वृक्ष से अर्थात तो अनेक शाखा जिसमें है यो मूले है उसका मूल में अगर छेदन करेंगे जीवत वो उसका मूल में छेदन करने से बहुत बड़ा वृक्ष है अभी वो पूरा निरन्वय उसका नाश नहीं हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि जीवत जीवत अर्थात तो पूरा शुष्क नहीं हो जाता है एक बार छेदन करने से शुष्क नहीं होता है जीवत वे जिंदा है वो वृक्ष श्रवेत श्रवेत अर्थात उससे रस का क्षरण होता है और वो वृक्ष का यो मध्य अभ्याह्यात उसका मूल में अगर कुठार से छेदन करेंगे तो रस काक्षरण होगा और उसका मध्य भाग में अगर छेदन करेंगे तो तो भी रस काक्षरण होगा और अग्रभाग में करेंगे तो वहाँ भी रस काक्षरण होगा मध्य अभ्यारण्या जीवन श्रवेत यो अग्र अभ्यारण्या जीवन श्रवेत अर्थात तात्पर्य दिखाते हैं कि वह जीव इस वृक्ष में सर्वत्र व्याप्त है चाहे मूल हो चाहे मध्य हो चाहे अग्र हो सर्वत्र है अब आघात करेंगे तो वहाँ से रस का क्षरण होता है स्रवेत सऐस जीवे न आत्मा न अनुप्रभुत यह जो पूरा वृक्ष है वो जीव के द्वारा व्याप्त है अर्थात जीव इस वृक्ष में सर्वत्र है आप जब उसको छेदन करते हैं कहते हैं उसे रस का क्षरण होता है किंतु वो वृक्ष मर नहीं जाता है तो मर नहीं जाता है कहते हैं पे पिय आप इधर काटते रहिए वृक्ष किन्तु उधर पीता रहता है वो मिट्टी से अपना जल ग्रहण करेगा जो बाक़ी अन्य रस ग्रहण करेगा लवण ग्रहण करेगा वो करता रहेगा कर कहते हैं कि मोधमानस तिष्ठती जिस समय में काटेंगे उसको थोड़ा पीड़ा होगा तो थोड़ा हो सकता है कि मलिन दिख सकता है किंतु पुनः मोधमानस तिष्ठति अगला दिन फिर ऐसा ही दिखेगा बरसात का दिन अगर आप कोई ये सब जो घास इत्यादि निकलते हैं आप शाम को उसको उखाड़ करके डाल दिया उधर रात को बारिश हो गया अगला दिन वो तो पूरा मुरझा हुआ दिखेगा <laughs> तो फिर दिख जाता है जैसे था ऐसा कहते हैं मोद मानस तिष्टी वो तो पुनः भूमि से जल ग्रहण करेगा और ये रसोई इत्यादि ग्रहण करके वो फिर हरा भरा दिखता रहेगा तात्पर्य है कि वो मर नहीं जाता है तो काटने पर भी वो मर नहीं जाता है तो उससे क्या हुआ आगे कहते हैं अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा काट देने से वो मरता नहीं अर्थात तो सुख नहीं जाता उसका मूल में आघात किया था मध्य में आघात किया था अग्र में आघात किया था किंतु कोई भी अंग सुख नहीं गया था आगे किंतु दिखाते हैं जब सुखता है अंतर दिखाते हैं यदा यद एकांक शाखांग जीवो जहा त्यथा सा शुष्यति द्वितीयांग जहा सा शोष्यति तृतीयांग जहा सा शुष्यति सर्व जहाती सर्व शुष्यति अश अश्क से यद जब एक शाखा जीवो जहाती वो वृक्ष को वृक्ष में अभिमान करने वाला है कि जीवो है जब वह जीव एक शाखा को छोड़ देता है कभी कभी दिखता है वृक्ष का एक शाखा सुख गया तो इसी प्रकार की ये मनुष्य में भी कहीं कहीं दिखता है कि इस अंग और कार्य नहीं करता इस अंग कार्य नहीं किया अर्थात तो जीव उस अंग को छोड़ दिया इसी प्रकार की जब जीव वृक्ष में होने वाला जीव एक शाखा को जब जहाती त्यजती त्याग कर देता है सा वो शाखा सूख जाता है और द्वितियांग जहाती जब द्वितीय अन्य कोई शाखा को छोड़ देता है कहते हैं अथवा सा वो शाखा सूख जाता है तृतीयांग जहाती अन्य एक शाखा को छोड़ देता है जीव जीव छोड़ देता है तो जीव उसमें अपना तादात्म्य को हटा लेता है जिस शाखा से जीवों का तादाद में हट जाएगा उस शाखा का होने वाला कोई पीड़ा वो जीवों को और अनुभवन नहीं होगा वो शाखा को जब छेदन करेंगे वहाँ से रस निकलेगा नहीं निकलेगा किंतु ऊपर मंत्र में कहा गया था जीव पूरा व्याप्त करके है वृक्षों को आप जहाँ भी छेदन करेंगे रसम निकलता था यहाँ किंतु तो दिखाते हैं कि जिस अंश से जीव हट जाता है उस अंश से और रस निकलेगा जब आर्थराइटिस होता है तब तो ऐसे से पपो से जीवो छूट जाता है छोड़ देता है संग्राम होता है वो बीमारी के साथ फिर धीरे धीरे वो जीवो हार जाएगा तो कहते हैं अब कहेगा कि ये पॉपो को तो आर्थराइटिस ले लिया ये और हमारा नियंत्रण में नहीं है कैसे कहेंगे उसको लगाओ कहीं वो मोबाइल में लगाओ कहेगा वो मोबाइल कहेगा ये मनुष्य का नहीं है ये छूता नहीं इसमें जीवो नहीं है अर्थात उस अंगों को जीवो छोड़ दिया जीव उस अंगों का और पीड़ा इत्यादि का कुछ अनुभव नहीं करेगा वहाँ से हट गया जीव इस प्रकार के होता है यहाँ तो वृक्ष में देता है तो इसी प्रकार की मनुष्यों का शरीर में भी होता है तृतीयाम जहाती तृतीय शाखा को छोड़ देता है क्यों वो शाखा भी सूख जाता है और सर्वम जहाती जब वो जीव में अभिमान करने वाला ए वृक्ष में अभिमान करने वाला जीव पूरा वृक्ष को जब छोड़ देता है कहते हैं सर्व सुष्यति पूरा वृक्ष सुख जाएगा वो जीव वो वृक्ष को ही छोड़ दिया तो अभी शंका होगा कि जब जीव वृक्ष को छोड़ दिया तो फिर वो जीव तो मर ही गया होगा क्योंकि जीव का निरन्वय विनाश शंका हो रहा था कि जीव सुसुक्ति में जब जाता है तो पूरा नाश हो जाना चाहिए पुनः आता है कैसा अभी यहाँ दिखाते हैं कि जीव पूरा वृक्ष को छोड़ दिया यहाँ नहीं कह रहे हैं कि वो जीव मर गया जीव वृक्ष को छोड़ दिया तो हम क्या कहते हैं कौन मर गया वृक्ष मर गया कहते हैं वो वृक्ष में होने वाला जीव नहीं मर गया यहाँ दिखाते हैं आगे इसको कहते हैं तो यहाँ एक प्रसंग से एक बात और कहते हैं देखिए यहाँ श्रुति कहती है कि जब ये वृक्ष को छेदन करते हैं उसे रस निकलता है और वो वृक्ष में कोई है जो इसका एक शाखा छोड़ देता है तो निकलने वाला चीज आघात करने से रस निकलता है और वो शाखा को छोड़ देता है ये सब प्रमाण है कि उस वृक्ष में एक जीव है कुछ कुछ दर्शन में कहा जाता है वृक्ष के जीव नहीं है कहते उनको कम से कम इतना तो श्रुति से पढ़ करके इतना भी होना चाहिए कि ये वृक्ष भी जीव है ऐसे तो भाष्यकार वहाँ हैं बौद्ध लोग वृक्ष को जीव नहीं मानते हैं ये वैशेषिक लोग भी नहीं मानते हैं कहते हैं वो सब ठीक समझते नहीं अर्थात ये वृक्ष ये भी जीव है ये तो भाष्यकार कहे हैं अर्थात कितने पहले और भाष्यकार का बात नहीं अभी मनु मनु जी तो कहें ये जीव वृक्ष है जब शरीर से पाप करता है तो वृक्ष बन जाता है ये सब अर्थात तो शास्त्र विषय का ज्ञान नहीं रहने से इस प्रकार से वृथा बात करते हैं क्या चाहिए महा तो महाभारत तो मनु जी के बाद में आया इसलिए हम कह रहे तो ना कि हाँ हाँ हाँ तो स्थानुमन अनुसं यती यथा कर्म यथाश्रुतम तो ये सब अर्थात तो श्रुति में है यहाँ भी ये सब कह रहे हैं कि ये जीव है वृक्ष ये जीव है एव खु सौम्य विदिहोवाच जीवापेत वावकिलेद म्रीयते न जीवो जीव इति स ययशोहिमातदात्म्यम इदसत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेतुटी भूय एवं मां भगवान्ज्ञापयत यहा सौम्य तथा सौम्येती होवाच एवम खलु जैसे ये वृक्ष के विषय में दिखाया गया वृक्ष में अभिमान करने वाला जीव कभी एक शाखा छोड़ देता है और एक शाखा छोड़ देता है पूरा वृक्ष को ही छोड़ देता है इसी प्रकार की एवं एवं खलु सौम्य विधि यह मनुष्य शरीर में तादाद में करने वाला अन्य अन्य शरीर में तादाद में करने वाला ये सब जीव भी ऐसे ही है जीव अपेतम वाव किल जीव अपेत अपेत गत जीव से वियुक्त हो करके इदम मृत इदम शरीरम यह शरीर मर जाता है जीव जब चला जाता है ये शरीर मर जाता है ना जीव मृियत यह जीव नहीं मरता है तो शंका हुआ था कि जीव जब एक हो गया सदब्रह्म के साथ उसका फिर नाश हो जाना चाहिए कहते हैं जीव का मृत्यु नहीं हो जाता है तो यहाँ जीव का मृत्यु ये थोड़ा और विचार सापेक्ष है तो जैसे यहाँ कहते हैं कि जीवो न मृहते जीव का जीवत्व और जीव का वास्तविक स्वरूप ये दो अलग अलग हैं जीव का जो जीवत्व वो भी सुसुक्ति में नाश नहीं होता है वो कारण रूप से रहता है जीव का जो वास्तविक स्वरूप है जीवत्व नाश हो जाने पर भी वो रहेगा वो तो ज्ञान होने के बाद सदब्रह्म तो जीवो न मृत अर्थात तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप वो नित्य पदार्थ है उसी का ज्ञान करवाना तात्पर्य है स य एसो अनिमा अत आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी प्रत्येक पर्याय में पिता यह ज्ञान करवाते हैं वही जो अंतिम में सत्य है जगत अधिष्ठान है जो जीव का वास्तविक स्वरूप है वो अत्यंत सूक्ष्म है वही सर्व जगत का कारण है पारमार्थिक का सत्य है वही आत्मा आत्मा अर्थात जगत का प्रत्येक स्वरूप है और वही आप हो आप ही जगत अधिष्ठान हो है श्वेत के अभी पुत्र कहता है कि भूय एवं माँ भगवान विज्ञापय तुम्हें इसके लिए अभी क्या उसको संशय होता है कहता है श्वेतकेतु का यह संशय होता है कि आप कहते हैं कि ऐतद आत्मीय इदम सर्वम और यह कैसा है कहते अणिमा ये इतना सूक्ष्म है जो सद्ब्रह्म है वो इतना सूक्ष्म है और ब्रह्म में कोई नाम रूप इत्यादि ये नहीं है और यह जो जगत हमको दिख रहा है ये सब नाम रूप वाला है ये विलक्षण कार्य कैसे होता है जो इतना सूक्ष्म है उसे स्थूल पृथ्वी आदि ये सब जगत कैसे बन जाता है जो नाम रूप रहित ब्रह्म है उससे यह नाम रूप वाला ये जगत कैसे बनता है ये सब संशय होता है अर्थात इतने सूक्ष्म पदार्थ से यह स्थूल पदार्थ कैसे बनता है यह संशय होता है अभी आगे दृष्टांत तो देकर के पिता समझा रहे हैं पलम न्य्रोध फल अत आहरेती दंग भगवती भिन्न भगवती किमत्र पश्यसी अण्व इव इमा धाना भगवती आसा अंग भिन्ना इति भगवती किम इति न किंचन भगवती तो न्य्रधो फल अत आहर अत अत अस्मात अस्मात अर्थात वृक्षा त अत कहने से यहाँ प्रतिपदिक का क्या होगा इदम, तो इदम कहने से कने सेदमस्तु शनिगृष्ट अर्थात सामने में एक बड़ा भटवृक्ष है तो कहते हैं नियोग ग्र, नियोग्रोध निध बटवृक्ष महान है बहुत बड़ा होता है तो इस जो बटवृक्ष कहते हैं उसका एक फल लाइए ला करके कहते हैं कि इति इसको आप भेदन करिए अभी पुत्र श्वेत के तु कहता है कि भिन्नम भगव हम उसका भेदन कर दिया पिता पूछते हैं अत्र किम पश्यसि इसमें क्या देखते हैं भेदन करने के बाद पुत्र कहता है कि इव इमा धाना भगवह अण्व्य धाना स्त्रीलिंग हो गया इसलिए अनु से वो तो गुणवचनात उसे होकर करके अण्वी हो गया जस का रूप हो गया अण्व्य गौरी जैसा <laughs> इमा धाना अण्व्य इव ये सब न्योग वट वृक्ष फलों का अंदर में दिखते हैं धाना बहुत छोटा अणु जैसा सब अभी पिता कहते हैं आसाम एकां भिंधी अंग अंग पुत्र को संबोधन करते हैं अंग प्रिय को बत्सव तो कहते हैं ये जो धाना अणु अति छोटा दिखता है उससे एक ले करके उसका भेदन कर दिया तो जो लोग वट वृक्ष का फल देखे होंगे धीरे धीरे तो घट भी जाएगा जो सब शहर में बच्चे होंगे वो कहें वट वृक्ष तो देखें उसका फल भी होता है पूछेंगे तो ये सब दृष्टान्त तो दिया जाता है उसका फल ला करके उसके अंदर में जो धाना है वो धाना उसको भी आगे भेदन करिए है। कहते हैं भिन्ना भगवत तो हमने भेदन कर दिया कि मत रश्यसी थी कहते हैं उसके अंदर में तो और कुछ भेद पता नहीं चलता है जो लोग उसको कभी भेदन किए हैं कहते हैं उसके अंदर में और कुछ दिखता नहीं ऐसे ही तो जो धाना होता है बहुत छोटा छोटा होता है एकदम सर्फ सुप जैसा हो जाता है तो उसका भी भेदन करके और उसका अंदर में कहते हो तो कुछ दिखता नहीं श्वेत केतु कह दिया उसके अंदर से अंदर में और कुछ दिखता नहीं अभी पिता कहते हैं तंग होवाच इम वै स्व्य न निभालश एत्य वै सौम्यषो अणिम ए एवं महान्यग्रधो षतिद्धस्व सौम्य श्रद्धस्व सौम्य इति तंग हाच अभिपुत्र को कहते हैं पिता यम वे अणिमान एतद अणिमान सौम्य न निभायसे हे सौम्य हे प्रिय पुत्र यह जो आप यह अणिमा सूक्ष्म आप अभी न निभायसे न निभायसे अर्थात न ज्ञातम शक्नो न पश्यसि धाना के अंदर में जो है आपको वो दिखता नहीं आप कहते हैं यह जो दिखता नहीं इतना सूक्ष्म एत वही अम्न ऐसो महान्यग्रधो तिष्ट यही जो सूक्ष्म है आपको चक्षु से दिखता नहीं उसी से ही इतना बड़ा बटवृक्ष खड़ा है शंका हुआ था कि इतने सूक्ष्म कारण सद से यह स्थूल पृथ्वी आदि कार्य कैसा होते हैं अभी दृष्टांत तो पिता दिखा दिए बट फल का जो अंदर में धाना होते हैं उसका अंदर में कुछ दिखता नहीं किंतु उसी से ये इतना बड़ा महान बट वृक्ष दिखता है इसलिए कहते हैं कि श्रद्धत्सु सौम्य अर्थात केवल ये का तर्क से नहीं हो जाता है श्रद्धा करिए सौम्य है पुत्र है प्रिय आप श्रद्धा करो श्रद्धा से ही यह अर्थात ज्ञान हो सकता है नहीं तो ऐसे तर्क से विचार करके शास्त्र में कहा गया वो तो ऐसे ग्रहण हो जाता है किंतु अत्यंत सूक्ष्म अर्थ होने से अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो जाता है परोक्ष ज्ञान हो जाता है बुद्धि है तो थोड़ा बहुत विचार करके ग्रहण कर लेता है किंतु अत्यंत सूक्ष्म अर्थ हुआ तो बुद्धि उतने शुद्ध होना चाहिए सूक्ष्मता और शुद्धता दो अलग चीज है दिखता है तो अगर ये शुद्धता नहीं है सूक्ष्मता है कुछ पदार्थ को तो ग्रहण कर ले सकता है किंतु वह अपने अंदर में वो टिकेगा नहीं उसको धारण नहीं कर पाएगा और अंदर में विरुद्ध विचार इतने आएगा कि शुद्ध नहीं है शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध है अशुद्ध है तो सब विरुद्ध मत अंदर में बैठा हुआ है बाहर विषय में मन अगर आसक्त रहता है मन स्वाभाविक प्रवृत्त हो जाता है विषय में ऐसा अवस्था में यह अत्यंत सूक्ष्म अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए पिता कहते हैं श्रद्धत्व है पुत्र आप श्रद्धा करो अर्थात तो महा महती श्रद्धा आवश्यक है यह आत्मतत्व का ज्ञान होने के लिए क्योंकि बहुत कठिन है ये उपनिषद में तो भरे हुए हैं ये सब वाक्य कहने के लिए क्षूर धारा कहेंगे अर्थम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम वाक्य तो बहुत है अति कठिन है क्यों कठिन है कहते विषय आसक्त मना मना अगर आसक्त होगा तो स्वरूप में स्थिर नहीं होगा इसलिए महान श्रद्धा चाहिए श्रद्धा होने से साधन चतुष्टय में श्रद्धा के आगे क्या है समाधान जब महती श्रद्धा हो जाती है अपने में कहते हैं चित्त समाहित तो हो जाएगा चित्त समाहित तो होने से तत्व का ग्रहण होगा इसलिए बार बार कहते कि बहुत श्रद्धा होना चाहिए श्रद्धा वही है हमें श्रद्धा बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा कितने जो बात सुन रहे हैं हमारा बुद्धि उसका विरुद्ध विचार ला रहा है संस्कार बसा किंतु श्रद्धा बढ़ने से उसका लक्षण है कि हाँ जो आचार्य कह रहे हैं जो गुरु कह रहे हैं वो ठीक है किंतु हमारा मन उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये विरुद्ध तर्क दे रहा है किंतु जो कह रहे हैं आचार्य गुरु वो तो ठीक ही है तो जानेंगे कि अच्छा हमारे अंदर में श्रद्धा तो आने लगा है तो धीरे धीरे ये श्रद्धा जब बढ़ेगा कहेगा कि जो आचार्य कह दिए गुरु कह दिए वही ठीक है ये मन तुम अब जाओ और उसको सुनेगा नहीं ये श्रद्धा जब बहुत अधिक हो जाएगा यही होगा वास्तविक और मन हो उस समय में और विरुद्ध बात को लाएगा नहीं मन तो विरुद्ध बात को तब तक लाता रहेगा जब तक हम सुनते रहेंगे एक दृष्टांत तो देते हैं दृष्टांत और दृष्टान्त तो वास्तविक तो घटना है ही खेती बहुत बड़ा था उनका घर के संगलग्न और आम के वृक्ष होते थे वो सब जो उसका बाउंड्री होता था बहुत होते थे और गर्मी का दिन में दोपहर में घर में है तो वो तो कोई तीन सौ मीटर दूर में है उस आम का वृक्ष वो सब लोग आकर के उसे आम तोड़ करके ले जाते हैं वो बालक जा के देखा कि आम तोड़ करके ले जाते हैं तो वो क्या करेगा उनको वो सब बड़े बड़े आदमी आकर के आम लेते हैं दूसरे आदमी लोग ये जब जाकर के उनको कहता है वो तो उनको भगाए मारने के लिए ये बेचारा दौड़ करके घर में आकर के पिताजी को कहता है आम ले जाते हैं आम ले जाते हैं सब तो अगर वो पिता उसके साथ वो बालक के साथ जाएगा उधर वो पुत्र क्या करेगा अगला बार फिर आकर के पिताजी को बुलाएगा देखिए आम ले जाते हैं आप आइए पिताजी अगर कहेंगे अच्छा कितने लोग हैं ना इतने लोग हैं अच्छा ठीक है वो लोग आठ दस ले जाएंगे तो ठीक है जाने दो ले जाने दो इतने वृक्ष हैं तो ले जाने दो ऐसा अगर एक दो बार होगा वो पुत्र आकर के पिता को कहेगा वो तो सुनते नहीं कह करके क्या लाभ है ठीक है ले जाने दो तो फिर जाकर के क्या कहेगा अच्छा आप लोग जितना उसमें नीचे निकालते हैं ना हम हमको भी एक दो दे दीजिए मैं चढ़ नहीं पाता हूँ तात्पर्य है कि यह मन का बात अगर हम सुनते रहेंगे मन हो गया पुत्र स्थानिया और पिता हो गया कौन कहते हैं आप विवेक वाला जो है तो वो मन दो चार बार आकर के कहेगा ये विवेक वाला जब श्रद्धा हो जाएगा कहते हैं कि तब कहेगा ये मनो आप और कहो मत तो श्रद्धा जब तक नहीं है वो मन के पीछे पड़े रहते हैं इसलिए यहाँ कहते हैं बहुत श्रद्धा आवश्यक है मन जो विरुद्ध विचार ला रहा है वो सबको और सुनना नहीं है अच्छा हाँ शास्त्र का जो तात्पर्य है उसको अगर ग्रहण नहीं कर पाते हैं विरुद्ध विचार होना अलग बात है वो तो पहले दूर कर देना है आगे किंतु उसका तत्व रहस्य हमको ग्रहण नहीं हो जाता है उसके लिए तो आचार्य के पास पुनः जाकर के प्रश्न करना है कुतर्क अर्थात ये श्रद्धा का अभाव का, का लक्षण है वो नहीं होना चाहिए तात्पर्य स य ऐशो अणिमातद आत्म्यम इदम सर्व तत्सत्यंग स आत्मा तत्वसी श्वेत कैतो भूय एवं भगवान विज्ञापय तथा स्वेति होवाच स य एसो अनिमा वो जो सूक्ष्म है जो जगत का कारण है वो निर्गुण होने पर भी अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी यह स्थूल रूप में जगद हो जाता है अतदात्म्यम इदम सर्वम इदम सर्व मिदं जगत वो वही सूक्ष्म का ही कार्य है जगत स्थिति काल में भी तदरूप है तदात्म है तत् सत्यम वही जगत अधिष्ठान वही पारमार्थिक सत्य है वही जगत का प्रत्येक रूप है और आप वही हो अर्थात जगत का वास्तव अधिष्ठान आप ही हो अभी पुत्र पुनो कहता है भूय एवं मां भगवान विज्ञापी तथा सोम्यति हो च पुत्र कहता है उसका पर संशय क्यों होता है कहता है ठीक है जगत का कारण कोई अत्यंत सूक्ष्म है तो उपलब्ध किंतु क्यों नहीं होता है पहले तो कहता था ऐसा कोई है नहीं अभी कहता है कि हाँ है क्योंकि दृष्टान्त तो दे दिए बटधाना के अंदर जो है वो तो ग्रहण नहीं होता है चक्षु से किंतु इतना बड़ा बट वृक्ष आता है अभी परोक्ष रूप से तो निश्चय हो गया कि इसी प्रकार जगत का कोई कारण है हमारे पास जो साधन है इंद्रिय इत्यादि असंस्कृत मन उससे ग्रहण नहीं होता है तो कहता है कि क्यों हमको उपलब्ध नहीं होता है पुत्र पिता आगे बताएंगे आपके पास जो साधन है वो साधन से ये उपलब्ध नहीं हो सकता है बताते हैं दृष्टांत दे करके लवणम एतद उदके अवधायाथ माँ प्रातर उपीदा सकार तंग होवाच यदोसा लवणम उद के अबाधा अंग तदा हथि तद हाव मृष्य नेद संबोधन अंग पुत्र को कहते हैं हे है अंग हे पुत्र हे प्रिय उदके के एक तवणम जल में इस लवण खंड को अर्थात डाल करके अभी अर्थात सायं काल में रात्रि काल में कहते हैं अथ अनंतरम प्रातः कल प्रातः काल में मेरे पास लाइए उपसीद था उसको साथ में ले करके मेरे समीप में आइए रात को जल में लवण डाल करके प्रातः काल लाइए उसको सह तथा चकार वो इसी प्रकार कर दिया तंग हवाच प्रातः काल में जो ले आया श्वेत पिता के पास कहते हैं यद दोषा लवणम उदके अबाधा जो अब अधा जो अधापना किए थे दोसा दोसा अर्थात तो रात्रो रात्रि में उदक में जल में आप जो लवण पिंड डाले थे हे अंग हे पुत्र सौम्य तद आह अभी आप उसको ले आइए तद हवमृश्य नेद अभी श्वेत के तु? जल में उसको खोजने का खोजने के लिए उद्यम किया किंतु नहीं मिला वो जब डाला था लवण खंड को उसको चक्षु से उसका दर्शन हो रहा था और स्पर्श इंद्रिय से जान रहा था तो उसको पता है कि लवण खंड को ग्रहण करने के लिए दो साधन है एक हो गया चक्षु इंद्रिय और दूसरा तो इंद्रिय तो अभी जब पिता कहे कि आप जा करके खोजो जल में उसको पता है दो ही साधन है अभी वो दो साधन को लेकर के खोजेगा अभी जल में वो लवण पिंड चक्षु से ग्रहण हो जाएगा नहीं होगा स्पर्श इंद्रिय से नहीं होगा उसको जितना ज्ञान है उसी के आधार पर खोजा तो कहता है कि अभमृष्य नेद न वेतुम अर् अर्थात योग्य नहीं हुआ उसको खोज नहीं पाया क्यों कहते हैं जो साधन पता है उस साधन से ये ग्राह्य नहीं है यथा यहानमेंव अंगा सियांताचा कथमती लवणमीती मध्यादाचा में कथमित लवण में अंताचा कथमती लवणमीती अभी प्राश्य एतद इति तद तथा चकार तछत तं होवाच अत्र बव किल तोम्य नवालस अव किल अभी पिता कहते हैं कि यथा जैसे बिलिनम एवं है अंग अंग संबोधन करते हैं प्रिय पुत्र बिलिनम एवं अश अंता आचा मी यह लवण में विलीन हो गया लीन हो गया इसलिए चक्षु अथवा तोघ इंद्रिय से इसका ग्रहण नहीं हो रहा है किंतु इसी में है तो इसी में है तो हमको चक्षु इंद्रिय से स्तोग इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो रहा है कैसे ग्रहण करेंगे पिता उपाय बताते हैं अश्य अश्य अर्थात लवण द्रविभूत हुआ है जिस उदक में जल में उस जल का अंताद आचाम अंताद आचाम यह भी अंत आगे अंत ठीक है अंत अर्थात ऊपर भाग से क्योंकि अभी मान लीजिए कि ग्लास में वो लवण चलो है तो अंत कहने से ऊपर भाग से थोड़ा लेकर के आचमन कर लीजिए आचमेती आचमन करिए पूछते हैं पिता कथा कैसे लगा पुत्र कहता है कि लवण ये तो नमकीन लगता है अभी आधा डाल दीजिए कहते हैं मध्याद आचमेती मध्य से आचमन करिए आधा डाल करके कथमिति पिता पूछते हैं पुत्र कहता है कि लवणमिति ये तो नमकीन लगता है और थोड़ा डाल दीजिए जो नीचे भाग में रह गया अंता दाचा मती अंत अर्थात निम्न भाग में जो है वहाँ से लेकर के आचमन करिए कथम इत कहते हैं लवणमिति अभी पिता कहते हैं अभिप्राश्य एत प्राच्य प्रश्य अर्थात अशु क्षेपण फेंक करके इसको फेंक करके अथवा माँ उपसी तथा मेरे पास आइए इसको फेंक करके आइए मेरे पास तो फेंक करके आइए ये सब आचमन किया था ना अभी जो फेंक करके आएगा थोड़ा हाथ इत्यादि धो करके आना है तो कभी कभी दिखते हैं लोग संस्कार नहीं है अर्थात ज्ञान नहीं है कभी जान मतलब कोई बताया नहीं उनको तो इसलिए हम लोग को जिनको पता है कोई अगर आता है तो बता देंगे जैसे कोई मंदिर के सामने आते हैं जोता हाथ में खोल लेते हैं और फिर हाथ थोड़ा धो लेना चाहिए तभी मंदिर में आना चाहिए उन तो लोगों को पता नहीं ये बात उनका दोष नहीं है कुछ ऐसा नहीं करते कोई देखते हैं तो दूसरों को बता देंगे मुंह में कुछ डालते हैं उसके बाद थोड़ा हाथ धो लेंगे आ, ऐसा नहीं कि उसी हाथ को सब झूठा रखते रहें ये सब करने से सात्विकता बढ़ती है ये सब का अभ्यास करना चाहिए इति तथा तथाचकार जैसे पिता ने कहा पुत्र श्वेत ने इस प्रकार की किया उसको फेंक करके अर्थात पुनः हस्त प्रक्षालन करके पिता के पास आ गया आकर के श्वेत कहता है तो इसमें तो वह नमक ये जो लवणखंड था हम उसको खोजने का उद्यम किया था दोनों इंद्रिय से वो मिले नहीं किंतु अभी रसन इंद्रिय से तो लगा कि उसी में है डाला था कल रात को अभी फेंकने तक वो उसको निश्चय हो गया कि इसी में तो था इसलिए पुत्र कहता है कि तत तो शास्शत संवर्तते अर्थात तो वह लवण शश्वत जल में जब से हम डाला था अभी तक वो था ही पुत्र स्वयं ही कहता है क्यों कहता हैं अभी उसका अनुभव हो गया जब पुत्र को अनुभव हो जाता है तो पिता कहता है कि तम हव वाच अभी पुत्र को अनुभव हो गया कि उपायंतर से अदृश्यमान अग्राह्य पदार्थ अन्य इंद्रिय से अन्य उपाय से अग्राह्य पदार्थ अन्य उपाय से ज्ञात हो सकता है इसका तात्पर्य वही हुआ क्योंकि शंका हुआ था कि हमको उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है जगत कारण का पिता कहते हैं अन्य उपाय से इसका ज्ञान होता है अत्र वावकिल तत् सौम्य न निभालयसे अत्र, अत्र अत्र अस्मिन देह यही देह में ही वो है यही देह में है क्यों ये शरीर अन्न का कार्य हुआ अन्न किसका कार्य जल का कार्य जल किसका कार्य तेज का कार्य तेज का कारण कौन है सदब्रह्म तो जहाँ कार्य रहेगा वहाँ कारण रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो शरीर अगर कार्य है तो वो कारण में ही है अर्थात सदब्रह्म इसी शरीर में ही है अत्र वाव किलो अत्र अर्थात अश्विन देह तो जो कि अन्नादि का कार्य है बाब किल किल अर्थात निश्चित रूप से तत् सौम्य तद वो ब्रह्म न निभालयसे न पश्यसी न अनु अनुभवसी अत्र इति पुनः कहते हैं कि अत्र किल एव कह करके अर्थात इसी शरीर में ही वो विद्यमान है कार्यों को देख करके कारण का विचार करना है, है। जैसे वहाँ लवणखंड वह चक्ष इंद्रिय से स्पर्श तो इंद्रिय से ग्रहण नहीं हुआ किंतु रसन इंद्रिय से ग्रहण हुआ इसी प्रकार की यह जो जगत कारण है सद्ब्रह्म है वह इंद्रिय इत्यादि से असंस्कृत मन से ग्रहण नहीं हो रहा है किंतु अन्य उपाय से ग्रहण हो सकता है इतना दूर तक यहाँ कह दिया गया स येषो अणिमयी तदात्मीदं सर्व तत्सत स आत्मा तत्वसी तो श्वेतको तो भूय एवं तथा स्वमेति होवाच जो यह यगत का कारण है अत्यंत अत्यसूक्ष्म है यह संपूर्ण सर्वं जगत ऐतदात्म य वही सदूप ही है तत्सत वही सदूप वही ही वास्तवसत्य है पार्थिशसत्य है स आत्मा वही जगत का प्रत्येक रूप है तत्वसी वही आप हो, इति अभी पिता ने पुत्र को यह निश्चय करवा दिए कि पदार्थ तो है कि तो हम आपके पास जो साधन है वो साधन से इसका ज्ञान नहीं हो पा रहे ये सब हम लोगों को विचार करना है जब तक श्वेत केतु को पता नहीं चलेगा कि ये जल में विलीन हुआ लवण यह रसन इंद्रिय से ही पता चल सकता है तब तक वो जितने भी बाकी सब करता रहे ये होगा नहीं इसी प्रकार की यह सूक्ष्म ब्रह्म का अनुभव सद ब्रह्म का अनुभव कर लेने के लिए जो कारण कहा गया ये कारण हम लोग को अज्ञात तो नहीं हम लोग को सबको पता है चित्त संस्कारित तो हो जाना चाहिए संस्कारित तो अर्था वासना रहित तो हो जाना चाहिए वैराग्य दृढ़ होना चाहिए मोक्षों में भूया तीति दृढ़ इच्छा होना चाहिए अन्यत्र किसी में अर्थात ये सत्य तो बुद्धि इच्छा ये सब नहीं होनी चाहिए हम ये सब जानने पर भी कहते हैं कि वही अर्थात हम जानते हैं कि रसन इंद्रिय से पता चल सकता है लवण है नहीं है किंतु हमारा रसन इंद्रिय कहेंगे पॉलिथीन में बांधा हुआ है दृष्टांत तो देते हैं थोड़ा सतर्क होकर के सुनना है जिस अंतकरण से हमको इस शुद्ध ब्रह्म का अनुभव करना है सूक्ष्म का अनुभव करना है अगर वह अंतकरण वासना से मलिन होकर के रहेगा ये कैसे होगा प्रतिदिन विचार करना है वैराग्य बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है अगर वह नहीं है तो वह रसनेंद्रिय कहते हैं ऐसे ही पॉलिथिन में बांधा गया है जितना भी उसको आचमन करे जितना भी वेदांत तो सुने कहते कि लाभ नहीं हो पाएगा कारण जो चाहिए उपाय जो चाहिए वो दृढ़ होना चाहिए आप लोग सुने हैं सुने तो है ध्यान दिए नहीं दिए प्रातःकाल महाराज श्री कह रहे थे कि विद्या प्राप्ति के लिए गुरु शरण हो जाना चाहिए विनय होना चाहिए औधत्य नहीं होना चाहिए उसका महाराज श्री महत्व के साथ विचार करवाएं और एक चीज़ महाराज श्री कह दे कि बैर तो होना ही चाहिए क्यों ऐसा कहें ये तो इतना स्वाभाविक है जैसे कहा जाएगा कि जो चीज़ इतना स्वाभाविक होता है ना उसके बारे में मनुष्य ज़्यादा बोलेगा नहीं जैसे आप लोग कितने बार बोलते हैं जो लोग यहाँ पुरुष बैठे हैं दूसरों के साथ जब बात होता है कितने बार कहते हैं मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष हूँ कहता है नहीं कहता है दो पुरुष आपस में बात करते हैं कोई नहीं कहता है मैं पुरुष हूँ इतना स्वाभाविक है ये तो है मनुष्य मनुष्य है स्वाभाविक है जो स्वाभाविक है उसको बोलना है इस प्रकार की उतना नहीं आता है हमारे श्री की दृष्टि देखिए कितना स्वाभाविक है कि वैराग्य तो होना ही है इसके बारे में क्या कहना है ये तो होना ही है तो वैराग्य अर्थात शारीरिक वैराग्य तो ठीक है मानसिक वैराग्य अधिक महत्वपूर्ण तो है प्रजहाति, यदा कमान यही मानसिक वैराग्य है और कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार की हो जाना चाहिए जो कह दिया कह दे हाँ जो कह दिए गुरु वही कर देंगे ठीक है हमको कुछ और नहीं चाहिए तभी हमें शरीर मन बुद्धि ये सब से अलग होंगे यही हो गया कि हमारा अंतकरण शुद्ध हो गया इच्छा रखेंगे तो ये अंतकरण ग्रहण नहीं कर पाएगा तत्व तो को क्योंकि इसी के साथ आदत में करवा करके रखेगा तो जब तक इसी के साथ आदत में करके रखेगा ये उपाधि तो हमारा बना ही रहेगा ये उपाधि से हम अलग कैसे होंगे अलग हो जाएंगे सुसुप्ति अवस्था में बाकी समाधि अवस्था जब अलग होकर के अनुभव करना है वो नहीं आएगा इसलिए पूर्णतया निष्काम भी हो जाना है शारीरिक तल पर तो वैराग्य होना ही है उसको क्या कहेंगे कितना कहेंगे वो तो होना ही है अगर वो नहीं होगा तो मानसिक वैराग्य तो दूर की बात है बहुत महत्व देना है वैराग्य दृढ़ होना चाहिए महाराज श्री के लिए देखिए कितना साधारण बात है महाराष्ट्र को कह देते हैं वैराग्य तो होना ही है जो लोग महाराष्ट्र का जीवन जाने होंगे तो एक बार ऐसे महाराष्ट्र कह रहे थे किसी को हमको ऐसे बता रहे थे तो अर्थात तो जैसे जीवन महाराष्ट्री आज है कह जाएगा कि नहीं महाराष्ट्र तेगा अच्छा कमरे में रहते हैं तो महाराज श्री जैसे कमरे में रहते हैं महाराज श्री बीस साल कैसे रहते हैं हम लोग उसे कितने को पता है ये बात वो बीस साल महाराज का जीवन कैसा हुआ था किस कार्य के लिए वो विनियोग हुआ महर्षि बता रहे थे कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम आज जैसा हमारा स्थिति है वो ऐसे ही रहते रहते तो हो गया आप सोचेंगे कि ऐसा ही हो जाएगा सब होते होते बीस साल इसके पीछे लगते लगते वो निष्ठा करने के लिए समय लगता है उसमें महत्व तो देना है तो उस समय में कैसा स्थिति था शारीरिक बहरा तो तो कहना ही नहीं है हमारा श्री एक बार करे तो कम्बल ही नहीं मिलता उड़ने के लिए रात को ठंड होता है <laughs> तो ऐसा स्थिति था तो ठीक है आज तो वो सब नहीं है उतना द्रव्य का अभाव नहीं है तो मानसिक वैराग्य दृढ़ करना है तभी जा करके वही उपाय है चलिए तो प्रसंग क्रमें अर्थात उपाय अगर नहीं होता है तो उपेय उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं इसको प्रतिदिन विचार करें तो मोक्ष में भूया तो बाकी कुछ नहीं चाहिए यथा सौम्य अभी उपाय पूछते हैं तो पिता आगे बताते हैं तो इसका क्या उपाय है बताते हैं यथा सौम्य पुरुष गंधारेभ्यो अभीनद्रक्ष्यम आनीय तंग तत्तिजने विसृजेत स यथा तत्र प्रांग वा उदंग अध प्रत्यंग प्रध प्रधमा अभीनद्रक्ष आनीत अभीनद होना च न अभिनद्रक्ष आनी तो अभिनद्रक्ष विश्रिष्ट यथा सौम्य एक दृष्टांत देते हैं हे पुत्र है गंधारे भ्यो गंधार नामक कोई को देश है वहां से पुरुषम एक कोई व्यक्ति को पुरुष को, को अभिनधाक्षम उसका चक्षु बंधन कर दिए बांध दिए बंधने अभिन अक्ष चक्षु उसका बांध करके आनय ला करके तम ततो अतिजने गंधार देश से ले आए चक्षु बांध अतिजने अतिजने अर्थात अत्यंत विजन स्थान पर जहाँ कोई मनुष्य नहीं है ऐसा अर्थात अरण्य में विश्र तो उसको वहाँ छोड़ दिए चक्षु बंधन कर दिए और छोड़ दिए तो चक्षु चक्षुबंधन कर दिया अर्थात हाथ इत्यादि भी बंधन कर दिए हैं स यथा तत्र अभी उसका चक्षु चक्षुबंधन है हस्त हस्तबंधन है वो प्रांग एव उदंग प्रांग वा उदंग वा प्राग पूर्व दिशा में कभी मुख करके कभी उत्तर दिशा में मुख करके कभी दक्षिण अधर अधर तथा यहाँ दक्षिण दक्षिण दिशा में मुख करके कभी प्रत्यंग पश्चिम दिशा में मुख करके प्रदाई तो अभी वो अर्थात बहुत जोर शब्द करता है उसको पता नहीं चलता है कि कौन सा प्राची है कौन सा प्रतीच है तात्पर्य है कि वो सभी दिशा में घूमते घूमते आवाज करता है क्या कहता है अभिनद्ध अक्षो अहम मेरा चक्षु बद्ध है बांध दिया गया ऐसे अवस्था में मैं लाया गया हूँ तो अभिनध अक्ष अर्थात मेरा चक्षु बद्ध है बांधा गया है विसृष्ट मेरे को यहाँ लाकर के छोड़ दिया गया है इसी प्रकार की वो अरण्य में वो शब्द करता है आकुल होकर के शब्द करता है तस्य तथा भी हन नहनं प्रमुच्य प्रमुच प्रबृयात दिशा दिशा गंधार एताम दिशा गंधारा एतं दिशं व्रजेती स ग्रा ग्राम पृछन पंडित मेधावी गावसपेत आचा एवं इह आचार्य पुरषो वेद तस्वीर यव अथ संपत्स्यन प्रमुख अभी वो अर्य में निर्जनदेश में प्रकार की आकुला चित्कार कर रहा था शब्द कर रहा था उसी समय में कोई पहुंच करके कोई करुणावान पुरुष उसके पास पहुंच करके तस् अभिहन अभिनहनंग प्रमुख नहनंग बंधनंग उसका बंधन को खोल करके प्रब्रुआत उसको बताया तो कोई अगर बंधा हुआ पड़ा हुआ है तो कोई जाता है रास्ता में उसके अंदर में करुणा होती है तो वो आ करके उसको मुक्त कर देता है खोल करके उसको कहता है तो बता देता है ठीक ठीक एताम दिशम गंधारा आपका जो देश है गंधारा देश वो एताम दिशम अर्थात इस दिशा को आप जाओ एकताम दिशम ब्रज इति आप इस दिशा में जाइए स ग्रामात ग्रामम प्रन अभी उसको गंधारा देश जाना है वो दिशा बता दिया दिशा बता दिया अर्थात कुछ मार्ग का सूचना दे दिया तो आप यहाँ से जाएंगे वहाँ वहाँ से फिर आगे इस प्रकार की जैसे हम किसी को बताते हैं आप अगर जाना चाहते हैं तो स्थान को बता देते हैं ग्रामात ग्रामम प्रन तो कौन इस प्रकार की कर पाएगा कहते हैं पंडित मेधावी ये दो उसमें होना चाहिए पंडित अर्थात तो जिसको उपदेश प्राप्त हुआ है पंडा संजाता और शिह पंडा अर्थात तो विवेक बुद्धि उपदेश प्राप्त होने से यह होता है उपदेश प्राप्त करने के बाद वह उपदेश को धारण करके तद अनुकूल जीवन भी चलना चाहिए जो कर पाएगा कहते हैं वो मेधा भी मेधा भी साधारणतः तो कहा जाता है ग्रंथ धारण शक्ति वाला जो उपदेश किया गया अगर वो भूल जाएगा वो लक्ष्य में पहुँच नहीं पाएगा पंडित अर्थात उपदेश प्राप्त किया किया होना चाहिए और उसका धारण भी करना चाहिए वही पंडित मेधा भी गंधारण एवं उपसंपदित वो पुनः पुस्ते पुस्ते जा करके अपना राज्य में गंधार में पहुंच जाएगा क्योंकि उसको मार्ग बताया गया और उसको स्मरण भी रखा और जो जिसको उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है मूड है अथवा निर्देश प्राप्त होने पर भी वो उसको स्मरण नहीं रखा अथवा निर्देश प्राप्त हुआ इस दिशा में जाना चाहिए किंतु जाने का समय में अन्यत्र दिखा कुछ और आक, आकर्षणीय पदार्थ तो वो क्या करेगा अभी वहाँ तो बाद में जाएंगे यहाँ थोड़ा देख लेंगे इस प्रकार के कहते हैं वो तो मूढ़ है उसको लक्ष्य में तात्पर्य नहीं है जैसे यहाँ कहा गया दृष्टांत दिया गया इस दृष्टांत में क्या दिया गया कि उसको अपना देश से लाया गया लाकर के कैसे असहाय अवस्था में छोड़ा गया और उस असहाय अवस्था से उसको कोई करुणावान पुरुष मुक्त करवाए उसको उपदेश दिए और चलने के लिए मार्ग भी बता दिए इसको चलना पड़ेगा इसी प्रकार के अपना देश से च्युत करवा दिया गया अपना देश से जीव च्युत हो गया जीव का वास्तविक देश कहेंगे सदब्रह्म है वहाँ से च्यूत हो गया च्यूत हो करके अरण्य में पड़ा है अभी उसको कुछ पता नहीं चलता दुख ही प्राप्त करता है और शब्द करता रहता है इसी प्रकार की यहाँ अरण्य क्या है कहते हैं यह संसार यह अरण्य क्या है तो कहते हैं कि इसमें यह सब मतलब दुख द्वेष राग ये जन्म मृत्यु व्याधि ये यह सब यही संसार है और इसी संसार में कहेंगे मुमुक्षु अगर हुआ धीरे धीरे अर्थात पुण्य का संचय होने से जब मोक्ष के दिशा में इच्छा थोड़ी सी होती है तो कहते हैं कि कोई सद्गुरु उसको प्राप्त होते हैं ये कार्य कहते हैं न सत्कर्मा परिपाकाते करुणा निधिता तो सत्कर्म प्रत्येक जन्म में कुछ कुछ सत्कर्म तो करता है वो सब संचित सत्कर्म जब फल देने के लिए उनका सामर्थ्य आता है फिर कोई सत्पुरुष उसको ग्रहण करते हैं उपदेश देते हैं तभी वो उपदेश प्राप्त करता है धारण करता है आगे चलता है तो यह जो अरण्य में आ गया हस्तपद इत्यादि चक्षु बंधन होकर के अरण्य हो गया ये शरीर ये बुद्धि इसमें तादात में हो गया सब बंध गया चक्षु सब बंध गया मोहग्रस्त हो गया जो हम वास्तविक नहीं है वो अपने आप को मानते हैं अभी ये सब मामा अहम ये सब से बद्ध हो गया मैं इसका पुत्र हूँ इसका मित्र हूँ अभी मेरे को यह प्राप्त होना है मेरा ये था चला गया मेरा पुत्र मर गया मेरा पिता मर गया धन सब नष्ट हो गया इसी प्रकार की यहाँ तो हम भाष्यकर भगवान इतना विस्तार दिए हैं जहाँ ये सब वैराग्य उद्रे का बात आता है यह ग्रंथकार है यहाँ तो भगवान भाष्यकार ये सब अर्थात तो एक भी छोड़ते नहीं इतना कहेंगे इतना कहेंगे कि अगर दो चार वाक्य भी हमको ग्रहण हो जाए हम लोग सुनते हैं कि जो पुत्र बित्त ये सब लोक मान सम्मान ये सब केवल बंधन कारक है किंतु वास्तव में ये ग्रहण कितना हो जाता है अगर नहीं होता है कहते हैं सुनते रहते हैं इसलिए ये ग्रंथकार लोग जहां प्रसंग आता है तो बहुत कहते हैं क्यों कहते हैं जैसे कुछ दिन विचार करें इतना पहले अष्टव्या बह बह पुत्रा बह बह पुत्रा तो कश्चित गयाम व्रजित बहुत पुत्र चाहिए कोई तो गया कभी जाएगा श्राद्ध करेगा इसी प्रकार की बहुत कहते रहो कोई एक वाक्य तो ग्रहण हो जाएगा वैराग्य अगर दृढ़ होगा तभी बुद्धि बुद्धिशुद्ध होगा मेधावी फिर शास्त्र का जो तात्पर्य उसको ग्रहण करके रखेगा होने से आगे है, वो इस मार्ग में चलेगा कहते हैं एवं एवं जैसे दृष्टांत तो दिया गया आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यवान अर्थात महत महान आचार्य महान आचार्य अर्थात ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जिसका इस प्रकार के श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है सवेद वो भी इस तत्व को अनुभव कर लेता है और तत्व को अनुभव कर लेगा तब तो ये शरीर फिर तुरंत नाश हो जाना चाहिए किंतु उसको निश्चय हो गया मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ अविद्या ये मेरे में नहीं है अविद्या नहीं है तो अविद्या का कार्य यह अंतकरण है ये सब शरीर एक ऐसे रहेगा इसलिए श्रुति स्वयं यहाँ कहती है कि तस् ताव देव चिरंग यावन न विमोक्षे चिरम चिरम अर्थात विलम्बम उसका उस जो सद्ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य को अनुभव कर लिया वो उतने दिन तक और विलम्ब है कितने दिन तक कहते हैं यावन न विमोक्षे विमोक्ष उत्तम पुरुष दिया गया तस्य कह करके प्रथम पुरुष इसलिए उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष में कर लेंगे अर्थात यावन न विमोक्ष्यते जब तक वह शरीर से मुक्त नहीं हो जाता है अभी तक तो जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा यावन न विमोक्ष्य अर्थात जब तक वह विदेह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है अथवा संपत्स्य सम्पत्सयते जब ये प्रारब्ध पूरा हो जाता है तब वो विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है आ, यह इसका तात्पर्य हो गया कि उपाय अगर पता है तब उस ब्रह्म को वो प्राप्त कर ले सकता है और यह उपाय क्या है इसमें बताया गया कि आचार्यवान पुरुषो वेद यही उपाय है श्रोत्रियों ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के शरण में जाकर करके वो जैसे बताते हैं पंडितो मेधावी ये भी चाहिए नगर में भाई ब्रह्म विद्या कठिन है शिव जी कुछ इसके है, समाधान दें ऐसे हम लोग की प्रार्थना है यह ब्रह्म विद्या का धीरे धीरे अवश्य होने का कारण भी यही है जो अरण्य में होने वाला चीज है उसको अगर हम नगर में करने के लिए चाहेंगे ये तो अवश्य हो ही जाएगा ठीक है जैसे शिव जी की इच्छा अगर वो चाहेंगे ऐसे ही हो तो ऐसे ही होगा तो अभी यहाँ कहते हैं कि जिनका आचार्य है अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के शरण में जो है उसको यह अनुभव भी हो जा सकता है नाज रखेंगे यहाँ अगर आप लोग देखिए भाई हमको तो बोलना है हमको इतना मतलब फर्क नहीं पड़ेगा सुनते हैं आप लोग और नहीं तो प्रारब्ध मान करके भोग लेना है थोड़ा समय हलागुला करेंगे तो चले जाएंगे फिर हम लोग जैसा विचार करते हैं और आधा घंटा समय है थोड़ा बहुत तो कर लेंगे चलिए ये कलयुग है ये ऐसा होगा तो हम लोग कहीं सुनते थे शायद स्वामी जी बता रहे थे स्वामी बोधात्मान जी जो तपोवन जी महाराज थे वो वो यहाँ संभवत उन्नीस बीस से तीस के अंदर में उसी आसपास यहाँ थे मतलब तो 100 साल पहले थे तब तो वो कहते थे कि अभी ऋषिकेश में असुर लोग आ गए 100 <laughs> तो साल पहले ऋषिकेश में असुर लोग आ गए अभी क्या हुआ अभी तक तो कहेंगे यहाँ असुर लोग ही क्योंकि अगर अधिक वो हो जाएंगे और ये अभी देवता लोग ये तो अभी कानी सह वो तो शास्त्री कहता है ये क्षीर्ण होंगे कभी इतने क्षीर्ण हो जाते हैं धीरे धीरे फिर भी देवता लोग कानी ओषा हो करके इसको बचा सकते हैं अगर वो देवता सब देवता बने रहे तो असुरों का संस्पर्श से अगर देवता में आसुरी गुणा आ जाएगा धीरे धीरे तो असुर कहेंगे तो ये तो हमारा राज्य का विस्तार हो रहा है कली का इसी प्रकार के उपाय कहते हैं ना हम लोग कहाँ इसको सुनते महाराज श्री कभी कभी कहते हैं कली अपना दू तो भेजता है और ये सब दू तो कहाँ प्रथम आते हैं कितने ऐसे स्थान पर कहला है जिस स्थान पर पहले आएंगे इसी को पहले आक्रमण करेंगे तो जैसे जो दंडकार में वो जब से असुर हुए हैं वो किसको आक्रमण किया वृक्ष को नाश करते थे वो सब आकर के जो यति लोग थे तो उन्हीं का सब यज्ञों को नाश करने लगे उन्हीं का सब साधन में विक्षेप करने लगे ये असुरों का काम ऐसे ही होता है ऋषि के तपोभूमि है ये अर्थात ज्ञान का महान स्थान है इसलिए असुर लोग क्या करेंगे पहले ऋषि को नाश करो <laughs> तो तो ये जो धर्मस्थल और पर्यटक स्थल ये दोनों परस्पर का विरुद्ध है धर्म स्थल वो होता है जहाँ इंद्रियों का निरोध करना है मन को रोकना है पर्यटन स्थल वहाँ वो है जहाँ इंद्रियों को अर्थात लगाम खोल करके छोड़ना है भोग करना है तो अगर हम धर्म स्थलों को पर्यटक स्थल बनाएंगे ये तो विपरीत तो कार्य हुआ और यही कलियुग का लक्षण है तो ये होगा तो रोकना कहते हैं जब तक शिव जी चाहेंगे तब रोका जा सकता है शिव जी कैसा चाहेंगे कहेंगे जो लोग इस मार्ग में चलते हैं उनके अंदर में उतने उतने अधिक प्रेरणा होगा उनके अंदर में शक्ति होगी वो लोग चलेंगे तो अगर हमारे हम लोग के अंदर में अगर वो शक्ति नहीं हो रहा है तो जानेंगे कि शायद इस सब अंत तो आ रहा है हो जाएगा तो अगर हमको लगता है कि हम लोग कि अभी तो हमारा पार नहीं हुआ है कहते हैं तो हम ही लोगों का कार्य है इसको बचाना ये सबको नहीं तो कहते हैं कि हमारा ही कार्य नहीं होगा ये हम लोग का ही कर्तव्य है अगर अत्यंत दृढ़ निष्ठा रहेगी तभी तो, तो हाँ हो सकता है ये फिर दैवी जो प्रवृत्ति दैवी जो सम सं, मतलब संपत्ति ये सब बचा रहेगा नहीं तो आसुरी संपत्ति धीरे धीरे सर्वत्र बढ़ेगा जैसे शिवजी करेंगे जैसे शिवजी की इच्छा आगे कहते हैं स या एषो अणिमय तदात्म्यम इदम सर्व तत्सत्यंग स आत्मा तत्वसी श्वेतक तो इति ये भूय एवं भगवान विज्ञापयती तथा सुमेति होवाच स यशो अणिमा ऐ तदात्म्यं जो ये जगत का कारण है जो अत्यंत सूक्ष्म है ये जगत तदात्मक है वही पार्थिकसत्य है बार बार वही बात कहा जा रहा है अलग अलग, अलग दृष्टांत दे करके अलग अलग शंका की निवृत्ति की जा रही है अभी शंका होता है स्वेत कहते भूय एवं माँ भगवान विज्ञापयतु इति पिता कहते हैं थी। ठीक है बताते हैं क्या शंका होता है अभी पिता कह दिए कि आचार्यवान जो है वो सदब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अभी ये किस क्रम से प्राप्त करता है उसको आप दृष्टांत दे करके समझाइए को विद्वान कैसे प्राप्त करता है पुषँ सोम्ये सोम्यो मां सोम्योत मां ज्ञातय परियोंुपासते यावन वांग मन संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परया दैवता हे सौम्य पुरुषं उत उपतापी नम उपतापी उपतापी अर्थात अभी मुर्स अवस्था में आ गया उप अर्थात समीप हो गया ताप का समीप हो गया कोई जोरादि अर्थात मुमूर्स अवस्था आ गया कभी ज्ञाती लोग सब चारों पार्श्व में बैठ करके कहते हैं क्या कहते हैं कि हैं जानासी माम जानासी माम सहस्र वृश्चि दंशन उसको हो रहा है और पास में बैठ करके कह रहे मेरे को जान रहे हैं मेरे को जान रहे हैं ये का श्लोक पता नहीं लोह लो पासे न काले न स्नेह पाशे न बंधु भी अभी तक कृष्यमाण से आत्मान तदा उ, उसी अवस्था में मुमूर्स अवस्था में काल लोह पास न बोलेगा और बंधु लोग स्नेह पास दोनों तरफ से बांध करके खींचते हैं अभी तो कृष्ठ मणसी उस समय में दोनों पार्शो से खींचे जाओगे तो आत्मान तदा आपको लगेगा उस समय में कि ऐसे ही स्थिति है आ, अंतिम समय में चिंतन कर लेना वह सब बुद्धि नहीं होगा तो कहते हैं जाना सिम माम, जानासी मामी इस प्रकार की अंतिम समय में पूछते हैं तस् वो कब तक जानता रहेगा कहते हैं यावन बांग मनसी न संपद्यते बांग मन में मन में लीन हो जाता है मन प्राण में प्राण तेज में तेज शब्द से कहा गया था जीव, जीव। और जीव जो तेज है परस्याम देवतायाम जीव पर देवता में लीन हो जाता है ये ज्ञानी अज्ञानी दोनों का ऐसे ही समान है तो ज्ञानी का जीव जीव कहने से जो हम कहते हैं कि अविद्यालय है कुछ है नहीं तो ज्ञानी का शरीर कैसा है अज्ञानी का दृष्टि से क्योंकि शास्त्र अज्ञानी के लिए है अज्ञानी कहता है कि जैसे हमारा घर में अज्ञानियों का मृत्यु होता है इसी प्रकार की ज्ञानी का भी मृत्यु होता है समान होता है क्यों कहते हैं हमारे घर वालों का शरीर है उनका भी तो शरीर है ये भी रोटी खाते हैं वो भी रोटी खाते हैं इसके लिए उत्तर दिया जाता है कि दोनों का ये मृत्यु जो है वो समान होता है ज्ञानी का भी इंद्रिय पहले कार्य करना बंद हो जाते हैं बाकी मन कार्य करना बंद हो जाएगा इसी प्रकार की अर्थात अविद्यालय से जो प्रारब्ध बस वो सब शरीर संघातक चलता है जो कि ज्ञानी मानता है मेरा नहीं है अज्ञानी कहते हैं तो ये किसका है अगर आपका नहीं है तो कैसे चलता है ये जो मेरा जो शरीर अज्ञानी कहता है जो मेरा शरीर है ये मेरे द्वारा चलता है और आप कहते हैं वो जो शरीर है आपका वो आपके द्वारा नहीं चलता है किसके द्वारा चलता है ज्ञानी कहेगा हाँ हाँ ठीक है ये भी मेरे द्वारा चलता है और ज्ञान है उसी को कहा जा रहा है कि ज्ञानी का भी ऐसे ही स्थिति होगी इंद्रिय मन में मन प्राण में प्राण तेज में तेज परमात्मा में यह एक हो जाएगा जब ये लय प्रक्रिया आरंभ होगा इंद्रिय मन में लय हो जाएंगे तब और इंद्रिय से उसको ज्ञान होता रहेगा नहीं होगा कहते यावत ये लय प्रक्रिया आरंभ नहीं हुआ तावत जानाती जब ये इंद्रिय लय होना आरंभ हो जाएंगे तब और जानेगा नहीं अथ यदा शिव आंग संपद्यते संप्यते प्राणे प्राणस तेजसी तेज परस्यांग देवतायांग अथ न जानाती तब तक जानता है जब तक लय आरंभ नहीं हुआ है जब लय आरम्भ हो गया और नहीं जानाती अथ यदा अश्य वांग मनसी संप्यते लय हो गया हो गया तो कहते और न जाना से आगे फिर मन प्राण में प्राण तेज में जीव में और जीव भी अपना जीवत्व लीन हो जाएगा परदेवता के साथ एक हो जाएगा संसारियों का मरण क्रम हो ज्ञानियों का मरण क्रम हो दोनों ही सदब्रह्म के साथ एक होते हैं किंतु जो अज्ञानी होते हैं वो अविद्या विशिष्ट होकर के लीन होते हैं इसलिए पुनः प्रत्यावर्तन कर जाते हैं मरण के बाद पुनः शरीर प्राप्त करेंगे जैसे जैसे उनका संचित कर्म है ज्ञानी किंतु शास्त्र आचार्य से उपदेश ग्रहण करके सदब्रह्म का अनुभव करके पुनः वो प्रत्यावर्तन नहीं करेगा अज्ञानी प्रत्यावर्तन कर जाएगा क्योंकि उसमें अविद्या है अविद्या है तो उसका अंतःकरण कार्य ये विद्यमान है उसमें काम है संस्कार है उसके चलते वो पुनः शरीर प्राप्त करेगा ज्ञानी किंतु अविद्या नहीं होने से और पुनः शरीर प्राप्त नहीं करेगा ज्ञानी तो वास्तविक जिस समय में ज्ञान हुआ उसी समय में ही तेषा तत्रित न ही क्वचिद भी निर्गुणम तो वो जिस समय में उसको ज्ञान होता है उसका दृष्टि से तो आ, आगे उसका कभी शरीर में संबंध था भी नहीं आगे होने का तो बात अलग है यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग लोक प्राप्ति को मुक्ति समझते हैं वो लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म रंध्र में जाकर के सुषमना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म रंध्र में जा करके लोक प्राप्ति करेंगे वो मुक्ति हो है तो यहाँ कहते हैं वो मुक्ति नहीं है क्योंकि अगर गमन हुआ तो गमन क्यों होगा उसका कोई कारण चाहिए कारण क्या है कोई फलभोग होना है जो फलभोग होगा उसका कारण अविद्या रहना चाहिए तो अविद्या है तभी गमन होगा तो, हो तो अविद्या है गमन हुआ तो कैसे मुक्त हो जाएगा इसलिए गमन अगर आप मानते हैं लोकांतर प्राप्ति वही मुक्ति कहते हैं वो ठीक नहीं है जब तक ये अविद्या रहेगी तब तक वो मुक्त नहीं है जब ज्ञान होकर के अविद्या नष्ट हो जाएगा और गमन का कोई कारण ही नहीं रहेगा यह व समवनीयते तस्वीर प्राण ज्ञानी का प्राण यह अर्थात तो लोकांतर प्राप्ति नहीं है जो कहीं शास्त्र में शास्त्र अर्थात द्वैत शास्त्र में पुराण इत्यादि में कहा जाता है वो वास्तविक यह मुक्ति नहीं है उस लोक प्राप्ति पुनः प्रत्यावर्तन करेगा उस उसको में फल भोग के अन्तर स येषो अणिमय तदात्मीदर्व तत्सत्यंग स आत्मा तत्वसी तो श्वेत तो इति भूय माँ भगवान विज्ञापय तथा सुमेति मेति होवाच स अनिमा वही जो जगत कारण है अत्यंत सूक्ष्म है यह ऐसा एक तदात्त्मा अर्थात ये जगत एता दात्... एता सदरूप ही है सदात्म है और वही जो सदा सद है वही सत्य है पारमार्थिक सत्य है वही जगत का प्रत्येक रूप है स्वरूप है और आप वही हो अर्थात जगत का वास्तव स्वरूप आप ही हो आप में अध्यस्त है जगत अभी पुत्र कहता है कि भूय एवं माँ भगवान विज्ञापय इति मेरे को पुनः इसका ज्ञान करवाइए अभी शंका होता है यह जो मृत्यु का क्रम दोनों के लिए समान हुआ इंद्रिय मन में जाएंगे मन प्राणों में जाएगा प्राण जीव में जाएगा और जीव सदब्रह्म में ये दोनों का समान हुआ किंतु ये अज्ञानी प्रत्यावर्तन कर जाता है और ज्ञानी प्रत्यावर्तन नहीं करता है इस प्रकार की क्यों प्रश्न करता है हम लोग इसको बार बार विचार कर लिए तो आपको ये प्रश्न नहीं आएगा किन्तु श्वेत के को पता नहीं है इसलिए प्रश्न करता है मन में उसका शंका होती है अगर सद्ब्रह्म के साथ एकता यह अगर दोनों होते हैं यह विद्वान क्यों प्रत्यावर्तन करता है ये सब ज्ञान जब होता है तो हम अपने प्रत्यावर्तन को फिर रोकना चाहते हैं क्योंकि जब आगमन होता है संसार में इसमें दुख ही अनुभव होता है जब विचार करते हैं अधिक अधिक तब तो फिर यह संसार दुखमय ही लगता है इसलिए कहते हैं अक्ष पात्र कल्प कल्पोभवती विद्वान ऐसे शायद योग सूत्र का भाष्य में व्यास जी कहते हैं विद्वान जो होता है वो पात्र कल्प चक्षु में एक छोटा सा कुछ चीज आ जाता है छोटा सा मान लीजिए जो भ्रू का एक बाल चक्षु में आ जाता है तो आनंद होता है तो एकदम छोटा सा कुछ पदार्थ आ जाता है तो कैसा होता है पीड़ा होता है एकदम तो दुख होता है ये विद्वान है इसी प्रकार के अक्षी पात्र जैसा अर्थात थोड़ा सा कहीं कुछ होता है तो कहते हैं ये तो खाली दुख ही दुख है संसार तो केवल दुखमय है इसलिए यहाँ के महापुरुष थे वो कहते थे कि ये तो बाबा जी अगर कहीं खट हुआ तो कहते चट चल <laughs> तो इस प्रकार के अर्थात संसार केवल दुखमय ही है इस प्रकार की अनुभव होने से कहते हैं तभी आगे ये दुख का कारण क्या है कहते हैं जन्म प्राप्त होता है जन्म का कारण क्या है अविद्या है ये बताते हैं अज्ञानी क्यों जन्म होता है कहते हैं जो कारण होने से अज्ञानी को पुनः प्रत्यावर्तन करना पड़ता है वो बताते हैं ताकि हम उसका निराकरण करने के लिए उद्यम करें पुरुषं पुरष सौम्यौतगृहित आनयती अपहार्षिस्तेम अकार्षितः परशुम अस्मै तपते स यदि तस्य कर्ता होती ततएवा अनृतम आत्मा कुरुते सो अनृतासो अनृतेन आत्मानमतर्धार परशु तप्त प्रतिगृति स दह्यते अथ हन्यते हे सौम्य पुत्र पुषम हस्त हस्तगृहित कोई पुरुष को उसका हस्त हस्तगृहित हाथ बांध करके लाते हैं आनयंती आनयंती कौन कहते हैं राजपुरुष बांध करके लाते हैं क्यों लाते हैं कहते हैं परीक्षा करने के लिए तो उसको बांध करके लेते हैं दूसरे लोग पूछते हैं उसको क्यों लेते हैं ये लोग बांध करके कोई कहता है कि अपहर्षित इसने चोरी किया अपहरण कर लिया किसी का कोई संपत्ति वित्त इत्यादि इसने अपहरण किया तो अपहर्षित उसका अर्थ कहते हैं स्तयम आकारषित अर्थात चोरी करके ले लिया स्वामी का बिना अनुमति में पदार्थ उठा करके ले लिया कहते हैं आकर्षित स्तैयम आकारषित चोरी किया तो चोरी किया तो किंतु वो व्यक्ति क्या कहता है कहते हैं हमने चोरी नहीं किया वो उसका अपनाव करता है अपलाप करता है राजपुरुष लोग कहते हैं कि यह इसने चोरी किया और वो व्यक्ति कहता है कि हमने चोरी नहीं किया ऐसा स्थिति में कहते हैं परीक्षा किया जाएगा कैसे परीक्षा करेंगे कहते हैं कि अश्मय यह जो अभी आरोपित तो व्यक्ति है उसके लिए परशु तपत अर्थात परशु परशु जो लोहा कहते हैं उस गरम करके उसको स्पर्श कराओ या उसको परीक्षा किया जाएगा स यदि तस् करता भवती अगर वो वास्तव में वो चोरी का करता है अर्थात तो चौर कर्म किया है ततएव अनृतम आत्मानम कुरुते चोरी तो वो किया है किंतु अभी कहता है कि मैंने यह कर्म नहीं किया है अनृतम आत्मान कुरुते अपने आप को मिथ्या से आवृत करता है जो वास्तव चीज है उसका आवरण करके अनृत मिथ्या आत्मानम अपने आप को मिथ्या करता है अर्थात तो मिथ्या वाला मिथ्या से आवरण करके अपने आप को दिखाता है अन्य प्रकार से दिखाता है है तो चोर चोरी किया है किंतु तो कहता है मैंने चोरी नहीं किया ये कहते हैं कि अनृतम अन्य प्रकार से दिखाता है स्व अनृत अभिस अनृत आत्मान अंतर्ध्या अभी वो अनृत अभिस अर्थात अनृत मिथ्या का ही संधान करता है अर्थात तो मिथ्या को ही प्रकट करता है और अपने आप को मिथ्या वचन से छुपाना चाहता है अंतर्धाय है तो चोर किंतु अन्य प्रकार से दिखाता है यही कहता है कि अंतर्धान करता है अपने आप को छुपाता है क्यों कहते अनृत में अभिसंध है अनृत में उसको महत्व बुद्धि है उसमें दृढ़तादात्म्य है होने से परशुम तप्तम प्रतिगृहणाती अभी वो जो तप्त परसु ग्रहण कर रहा है सदह्यते अगर वो चोरी किया है किंतु मिथ्या कहता है यह तप्त परसु से वो उसका हाथ जल जाता है केवल तप्त परसु से नहीं उसके साथ मंत्र किया जाता है ये हम लोग भी देखे हैं हम तप्त परशु नहीं देखे हैं किन्तु तो अन्य पदार्थ देखे हैं बिल्कुल अर्थात उसी दिशा में चलेगा वो जो दो लोग पकड़ते हैं वो मतलब जो बांस का इतना मोटा मोटा होता है दो साइड में दो ऐसा रहेगा और दो साइड में दो बालक पकड़ते हैं अर्थात थोड़ा बड़े आदमी नहीं थोड़ा छोटे जिनके थोड़ा अधिक शुद्ध बुद्धि वाला हो ऐसे को पकड़ाते हैं और जो मंत्र करने वाला वो मंत्र करता है और वो जो पतला बाँस होते हैं वो ऐसे टेढ़ा होगा जिस दिशा में जाने का है वो ऐसे टेढ़ा होगा ऐसे हो जाएगा और फिर ये बालक को बताया जाएगा आप उस दिशा में चलो जिस दिशा में ये टेढ़ा होता है उस दिशा में चलो ये बालक लोग उसको ज़बरदस्त तो टेढ़ा नहीं करते हैं वो ऐसे ही टेढ़ा होगा और देखने से ही पता चलेगा क्योंकि दोनों ऐसा रोड हैं आप दोनों को कितना भी ठहलो बराबर वो टेढ़ा होगा नहीं होगा किंतु वो ऐसा ही दोनों ऐसे पार्लल होकर के टेढ़ा होंगे और फिर उसी दिशा में चलेंगे और लेकर के वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ वो चोरी का पदार्थ है किंतु वो व्यक्ति माना नहीं क्योंकि इसको प्रमाण कैसे करेंगे तो माना नहीं ये एक देखा है और दूसरा है कि इसमें भी दिखा देते हैं नाखून में दिखेगा तो थोड़ा कम वयस का ये बच्चों को लेते हैं और जो मंत्र करने वाला वो कुछ कपड़ा जला करके यहाँ लगा दिया तो कपड़ा जल गया काला हुआ उसको शायद मधु में लगा करके थोड़ा सट जाएगा ये नाखून में लगा दिया और कहा कि अब उसको देखते रहो फिर वो कुछ मंत्र करता है इसको फूंकता है व्यक्तियों को जो बालक है फूँगता है और धीरे धीरे वहाँ वो पदार्थ दिखने लगेगा और दिखेगा कि ये घटना कैसे हुआ यह व्यक्ति चोरी करके ये सामान को यहाँ से ले करके वहाँ रखा पूरा दिखेगा वो गया कप के पास गया दरवाज़ा खुला और चाबी को वो तोड़ा दरवाज़ा खुला सामान लिया वहाँ रखा ये सब पदार्थ दिख जाएगा किंतु प्रमाण नहीं मानेगा <laughs> तो ये सब अर्थात ये विद्या है ऐसे भी यहाँ कहते हैं हम लोग तो देखे हैं इसको अब अगर वो चोरी किया है तो कहते हैं कि वो जल जाएगा सदह्य थे अगर जल जाएगा तो राजा पुरुष उसको अभी मार देंगे अथहन्य थे पाप किया है तो अभी इस प्रकार की परीक्षा होने से वो पता चल जाता है अथ यदि तस्या कर्ता भवति ततएव सत्यम आत्मा कुरुते सत्याभिसंध सत्यनात्मानमत परशुन परसुं तपत प्रतिगृाती स न दह्यते अथ मुच्यते अगर वो उसका कर्ता नहीं है चोरी नहीं किया है ततएव सत्यमात्म कुरुते अर्थात तो वो कहता है मैं चोरी नहीं किया हूँ और वास्तविक सत्य ही कहता है अपना को अपने को सद्रूप मन मतलब सद दिखाता है किया भी नहीं कहता है भी मैं किया नहीं हूँ स सत्य अभिसंध वो सत्य अभिसंध अर्थात सत्य में ही अभिसंधि रखता है अर्थात सत्य को ही स्वीकार करता है सत्य न आत्मा न मंत्रधार्य वो अपने आप को सत्य में छुपाता है अर्थात सत्य ही कह देता है परसुम तप तम तप्त परसु का ग्रहण करता है स न दह्यते वो फिर जल नहीं जाता है अथवा मुच्यते जो मिथ्या भाषण किया वो परशु तप्त तो परशु को ग्रहण किया तो दाह हो गया जो सत्य भाषण किया वो चोरी किया भी नहीं और प्रथम से कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया वो तप्त तो पुरुष ग्रहण करने से वो जल नहीं गया तो अथमुच्यते उसको मुक्त की कर दिया जाता है प्रश्न हुआ था ज्ञानी हो अज्ञानी हो दोनों त तो सद को प्राप्त करते हैं चोर हो अथवा चोरी नहीं किया हो दोनों ही तो तत्व तो परसु को पकड़ते हैं किंतु जो चोर है उसको राजा पुरुष कहते हैं राजा पुरुष ही हन्यते वो मारा गया और जो चोर नहीं है कहते हैं समुचित इसी प्रकार की जो अज्ञानी है और राजा पुरुषों के द्वारा पुनः बद्ध हो गया राजा पुरुष क्या है नचिकेता जिनके पास गए थे तो कहते हैं वो फिर उसको बांध करके कहते हैं पुनः पुनः आपद्यते में इसी प्रकार की बार बार चलता रहेगा <coughs> जब असत्य में अनृत में अभिसंधि होता है अनृत अर्थात ये शरीर मन बुद्धि ये सब में तादात्म्य रहता है इसी को मैं मानना इसी के लिए अर्थात उद्यम करना ये सब जब तक तो करता रहेगा तो कहते हैं पुनः पुनः आपद्यते में वो पुनः पुनः जन्म मृत्यु चक्र में चलेगा ये शरीर और मन बुद्धि ये सब के लिए अधिक उद्यम करना रक्षा करना चाहिए इसको सजाना कहते शरीर को सजाएंगे और वेदांत तो भी सुनेंगे ये कब फल देगा विरद्ध तो बात हो गया ठीक है आज यहाँ तक ओम संग नो मित्र संग वरुण संग नो भगवत रिप्मा सं नईन्द्रो बृहस्पति संक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वा प्रत्यक्षं ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मवाजिश हृतमशम सत्यमारदिशन्मे तदी आ